बहुत अच्छा, एक्सीन अभी हेलो हा जी सॉरी हेलो सभी को नमस्कार कैसे हैं कुछ बातें अंदर जाने लगी हाँ या ना बहुत ही अच्छा ये ठीक है कि पूर्ण तृप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए तो आगे का प्रोग्राम है है ना आगे के कुछ दिन हैं और आगे हम लोग इसको कैसे आगे समझ सकते हैं आगे तृप्ति तक जा सकते हैं उसके लिए एकदम विधिवत डिज़ाइंड और प्रूवन तकनीक हैं एजुकेशन सिस्टम है और अभ्यास का सिस्टम है तो वो उस पूरी प्रक्रिया से अपन रूबरू होंगे तो जिस प्रक्रिया से चल के जैसा होना है वो वैसा उस प्रक्रिया के साथ ही होने वाला है तो कुछ कुर्सियाँ से कम हो गई देख लीजिए थोड़ा आगे लगा लीजिए पीछे वाले आगे आ जाइए हाँ गोष्ठियों में जो कुछ भी चर्चा हुई उसमें यह सूचना मिल रही है कि करीब बाईस लोग हैं जो गोष्ठियों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उनके नाम भी हमारे पास हैं कृपया करके हाथ उठा सकते हैं कौन लोग जिनका रुचि वो बाईस लोग कौन कौन है जिनका रुचि नहीं गोष्ठियों में दो आर टेकिंग इंटरेस्ट हाँ जी वो कुल बाईस लोग हैं उनके नाम है हमारे पास या तो आप स्वयं स्फूर्त हाथ उठा ले नहीं तो हम एक बार नाम की लिस्ट पढ़ देते वो हम चाहते नहीं हैं तो क्या दिक्कत है उस पर एक बार बात कर सकते हैं बता सकते हैं कोई भी गोष्ठी में क्या दिक्कत हो रही है गोष्ठी का प्रयोजन क्या है उसको थोड़ा सा जब तक इनका सब सेट हो रहा है मैं बता दू गोष्ठी में कुल मिला ये है कि हर आदमी के पास बहुत कुछ कहने को है लेकिन यहाँ पर एक अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं तो कह भी नहीं पाते हैं टाइम भी नहीं होता है दूसरी बात यह है कि आप वहाँ पर ये कह सकते हैं दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो समझ में आता है उसका एक प्रकार से रिविज़न हो जाता है जब आप शेयरिंग करते हो तो आप में आप में खुद में उसका फिक्सिंग होता है आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हो लेकिन आप में वो खूंटा गड़ कैसे दो विधि से एक तो आप उसको बोल देते हो तो अपने में उसका एक फिक्सिंग हो जाता है है ना दूसरा आप ऐसे जी लेते हो तो परमानेंट फिक्सिंग हो जाता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप उसमें रखिए क्या चीज़ आपको समझ में आए तो वहाँ दस बारह लोग होते हैं यदि कोई चीज़ आपके ध्यान में नहीं है समझ में तो आई थी लेकिन उस समय आपको लगता है शाम को कुछ समझ में नहीं आया कई लोगों को मैं देखता ऐसा रहता क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया जब वो रिविज़न होता है है ये तो सब हमारे को समझ में आया है है ना तो वो दोबारा सुनने से या आपने अपने, अपने द्वारा स्वयं के बोल देने से उसका कोई खूंटा गट जाता है दूसरा मुद्दा होता है कि आप वैसा जीने चले जाते हो योजना बनाते हो तो खूंटा करते चला जाता है एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसका भरपूर सदुपयोग करिए अभी जो चार दिन की गोष्ठी और होने वाली है है ना तो चारों दिन इसको भरपूर सदुपयोग करिए आप देखेंगे निश्चित रूप से फिर कोई कोई चीज़ें हो सकती है जो आपको नहीं समझ में आई आपके किसी मित्र को समझ में आ गई तो आपके वहाँ पर क्लैरिटी हो सकती है और सबको मिलाकर यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है वो यहाँ पर आ जाती है है ना वहाँ पर जो भी आपके साथ फैसिलिटेटर रहते हैं वो फैसिलिटेटर बेसिकली जानते हैं उन सब बातों को तो आपके साथ शेयर कर सकते हैं भले उनकी उम्र कुछ भी हो अभी तक हम यही मानते आए कि समझदार आदमी मतलब उम्र बड़ा होना बराबर समझदार लेकिन शायद अब यहाँ आए हैं तो आपको ये भ्रम दूर हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है समझदार का मतलब है समझने से उम्र से उसका कोई लेना देना है ही नहीं और समझने का कार्यक्रम होता है शिक्षा और व्यवस्था यदि ठीक मिलेगी तो समझना होता है आप अपने अकेले जूझकर जो भी समझे हो वो पर्याप्त नहीं है अकेले आप जूझ के कुछ समझे हो लेकिन उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है उसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो कुछ है भी है नहीं है आपके मन का ख्याल भी हो सकता है तो ये भी आपका भ्रम दूर होता है और वो जो फैसिलिटेटर है वो आपको कुछ बता सकते हैं मान लीजिए उनसे भी उत्तर नहीं होता है तो वो बहुत आग्रह नहीं करते हैं वो प्रश्न को हमारे पास पहुंचा देते हैं हम लोग उसको यहां पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आज से उम्मीद करेंगे कि वो सारे 22 लोग भी वैसे 240-50 लोगों में से 22 लोग का ऐसा मन नहीं भी है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन अगर उनका भी लग जाए तो उनके साथ भी वो अपना जो समय लगा रहे हैं उसकी सार्थकता बनेगी कल कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हमने शुरू किए आज थोड़ा सा उनमें और आगे बढ़ते हैं ये इधर लगा था इधर ले आएगी इधर ले आइए भैया हाँ पूरे दे इधर ही ऐसे दीदी दीदी भैया चाहते हैं हाँ जी हमारी गोष्ठी में दिन भर की पे जो वार्तालाप हुई है उस पर बातचीत का वो दूसरे मुद्दों पर ज्यादा होती है हाँ क्या करें सर कंट्रोल ही नहीं होता है मतलब लोग जाते हैं कि यहाँ से शब्द पकड़ के वहाँ चले जाते हैं और शब्दों से कहीं और चले जाते हैं ठीक बात थोड़ा सा और आग्रह करेंगे निवेदन करेंगे आप लोग आपके जो भी ये भैया जिस समूह में उसकी तरफ ध्यान इंगित करा रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारा आपने सुन रखा है समझ रखा है आपको लगता है आपको पता ही है हमारे को भी उसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं कि आप समझदार नहीं हो ऐसा नहीं करें हमको ये मानने में दिक्कत नहीं, कि नहीं है।, है, <laughs> है।, है कि आप समझदार हो ही ऐसा भी नहीं करें है ना दोनों बात समझ में आई ये कह रहे हैं कि आप समझदार हो सकते हैं लेकिन ये ये कि आपके पास समझदारी का कोई प्रमाण नहीं है इतना तो हम ताल ठोक के कह रहे हैं। आपके समझदार होने में हमको कोई डाउट नहीं है आपसे इतना ही निवेदन कर रहे हैं कि आप समझदार होते हुए भी कोई प्रमाण को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं हाँ या ना हाँ या ना, ना? तो आपके पास बहुत सारा कहने को है सुनने को काम है कहने को ज्यादा है प्रॉब्लम क्या है हमारा एक उम्र के बाद सुनने को कम हो जाता है कहने को बहुत सारा हो जाता है और पहला इंडिकेशन ये मिलता है कि आपको कोई सुनता नहीं है कोई सुनने को तैयार नहीं है आपको तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास बहुत सारा कहने को थोड़ा उसको कंट्रोल करें और जितनी बातें हुई हैं है ना कई लोग तो ये मानते हैं अरे कुछ नहीं होता ये सब फालतू की बातें तो भाई वहां क्यों नहीं बोला अरे मैं वहां बोलता नहीं हूं क्या बात करना है एक करने से कुछ होता है ठीक तो हमारे अंदर एक गहरी अस्वीकृति निराशा रहती है और वो ऐसे ही आ गई ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी हमने मेहनत किया खूब अच्छे मन से प्रयास किया फिर चोट खाई फिर खड़े हुए बड़ी मुश्किल से फिर उसे प्रयास किया फिर चोट खाई ऐसे बार बार घायल हो हो कि हमारे अंदर ही निराशा बन जाती है लेकिन आप में निराशा हो सकती है लेकिन आपकी अगली पीढ़ी में वो निराशा की बात नहीं है वो आशा के साथ फिर खड़ी होना चाहती है आपको छोड़ देती पीछे जिन भी पेरेंट्स कोई शिकायत है कि उनके बच्चे उनको छोड़ रहे हैं या छोड़ने वाले हैं उनको खतरा दिख रहा है उसका केवल और केवल एकमात्र एक ही कारण है वो ये है कि आप निराशा के साथ खड़े हो गए हैं और अगली पीढ़ी कभी भी निराशा से शुरू नहीं कर सकती है करती ही नहीं है वो आशा के साथ शुरू करती है तो ये सारा खतरा इतना ही है कि मैं निराशावादी हो गया हूँ क्योंकि मैंने ये मान लिया जिंदगी में कुछ अच्छा होता नहीं है बातें अच्छी होती रहती है। लोग हैं लोग बढ़िया बातें करते हैं आखिरी में टोपी बनाते हैं कई तरह की टोपियाँ हैं तो जब भी हमने पूरी ज़िंदगी में जो गलतियाँ करी हैं लोगों ने करी हमने करी उससे हम मान रहे कि हम सीख गए हैं वो सीखने का मतलब इतना है कि निराशा है निराशा पाए तो क्या सीखे निराशा संपन्न होना सीखने का प्रमाण है क्या तो अभी जितना अनुभव है मानव जाति के पास जब भी या तो विश्वास नहीं किया और जब भी विश्वास किया तो धोखा खाया तो वो गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं है वो गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं है है ना उन्होंने उनके साथ ऐसे घटित हुआ है या तो विश्वास मत करो और यदि विश्वास करो तो धोखा खाओ अभी ये कह रहे हैं कि समझ में कमी है इसलिए विश्वास को समझे नहीं है समझ में कमी है इसलिए मानव को समझे नहीं है और मानव को समझे नहीं है इसीलिए समझ में कमी है ठीक तो कैसे ये निराशा और आशा के बीच का खेल है वो समझ में आ जाए आपकी पीढ़ी आपको इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि अब आप में उनको संभावना नहीं दिख रही उनमें आशा है आप में संभावना दिखना, दिखना चाहिए थी उनकी आशा की पूर्ति के अर्थ में और वो नहीं दिख रही है इसीलिए वो आपसे दूर भाग रहे हैं कोई दूसरा उसको भगा कर नहीं ले जा रहा है बहुत सारे लोग मेरे को आते हैं सर वो तो हम तो बहुत बढ़िया चल रहे थे वो क्या हुआ ना कि हमारे पड़ोसी ने ना हमारे बच्चे को बरगला दिया तो तुम जिंदगी भर क्या करते रहे पड़ोसी इतना पावरफुल हो गया घंटे दो घंटे या मिनट दो मिनट वो मिला और उसने इतना प्रभावित कर दिया और आप आप क्या करते रहे वो जी क्या है ना जी हम लोग हजारों साल से गुलाम रहे तो हमारी गलती नहीं वो जो लोग आए इन्वेट किए इंडिया में और कितने बार इतने साल तक हमारे को गुलाम किया हम तो बहुत ही जागृत थे तो भाई कितने जागृत थे जो आपको गुलाम कर दिया कोई तो कभी हम अभी हम सेकंड पर्सन के टर्म्स में बातें सुनते हैं अपने बारे में तो सुनो वो हिंदुस्तान तो पहले एकदम ही एकदम वो था सोने की चढ़ गया ठीक वो लोग आए लोगों ने लूट खसोट कर दी इसलिए हमारा कल्चर खत्म हो गया अगर हिंदुस्तान में सफलता को यदि सोना ही मानते थे तो लोग आके लूटेंगे ही लूटेंगे अगर हिंदुस्तान में समझदारी होती तो समझदारी को सोना मानते और समझदारी को लूट कर ले जाते तो क्या प्रॉब्लम होता इतनी छोटी सी बात यदि हमको समझ में नहीं आती है तो तमाम चीजों को हम है ना एक फुल स्टॉप लगा कर रख देते हैं पीछे सब ठीक था और भैया जी देखो हमारे जमाने में बढ़िया बातें थी आज सब नालायक हो गए हैं अरे एक पीढ़ी आपके साथ जुड़ी नहीं होने वाली ये निश्चित मान लीजिए यदि हमारा पीछे, पीछे पीछे पीछे पीछे देखते जाएंगे तो हम जंगल युग में रह रहे हैं अभी है तो ना पिछवाड़ा कहाँ है हमारा जंगल कपड़ा भी नहीं पहनते थे भाषा भी नहीं थी वहां से हम आगे बढ़ते चले आ रहे हैं ये सिंपल लॉजिक से समझ में आता है इतना सिंपल लॉजिक भी अगर हम नहीं लगाते हैं तो पीछे सब ठीक था हमारे जमाने में सब ठीक था हमारा परिवार ठीक था और ये जो बहू आई ना इसने आके सब गड़बड़ कर दिया तुम जिंदगी भर क्या करते रहे अपने बेटे से संबंध क्यों नहीं बना कर रख पाए एक बहू आते से कैसे घर पर बात हो गया भाई तो इस प्रकार से ये दोषारोपण जो है ये हम दूसरों पे करते रहते हैं हमारा यही अभ्यास है अब तक दो दिन में आज हमारी दृष्टि ये बन गई कि आज जो कुछ होना है मेरे को मेरे साथ होना है अभी अपना ठीक नहीं हुआ है मामला तो फर्स्ट पर्सन में अगर हम बात करना शुरू कर दें देखना शुरू कर दे तो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ सकती है हम पहले भी कन्फ्यूज थे आज तक कन्फ्यूज हैं कन्फ्यूजन के कई सारी वेरायटी हो सकती है।, है ना पीछे कुछ अच्छा भी था कुछ बुरा भी था आज भी कुछ अच्छा है कुछ बुरा है इससे क्या निकलेगा इससे कुछ हल निकलता नहीं पीछे वाले आगे की तारीफ़ करते रहे आगे वाले पीछे की तारीफ करते रहे आगे वाले पीछे की बुराई करें पीछे वाले आगे की बुराई करें इससे भी कुछ निकलता नहीं तो निकलेगा कैसे आज ये मौका है आज हमारा तीसरा दिन है हम बहुत ठीक से समझ पाएँ कि आखिर में सुख क्या है मानव क्या है सुविधाएं, असुविधाएं ये सुख दुख का कारण नहीं है कल इस पर बात हुई थी आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बिल्कुल मैं एकदम तैयार हूँ जब तक आपको सुख समझ में नहीं आ जाए तब तक मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ हमारा कोई प्रोग्राम ये नहीं कि आपके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोडिंग करना ये हमारा एजेंडा नहीं है कोई भी एक बात समझ में आए लेकिन पूरी आर पार आ जाए ठीक है बात तो आप सब लोग तैयार हो आपके चेहरे की खुशहाली बता रही है कि आप लोग बड़े मन से आज तैयारी से आके बैठे हैं आधा घंटा लेट फिर से प्रश्न है गलती से नहीं सीखता है का आशय गलती चाहने का करने का अधिकार क्या है गलती से कोई नहीं सीखता भाई ये बात बताया कई बार है ना जैसे बताया कि है ना एक आदमी हमको हमसे कुछ आगे दिखता है उसको हम ठीक मानते हैं उसको सही मानते हैं फिर उसके साथ अनुकरण करते हुए चीज़ों को सीखते हैं हमारे अंदर कम से कम वो कोई स्टैंडर्ड होता है जिसको हम सही मानते हैं उसके आधार पर हम सीखना शुरू करते हैं दोड़ दो चार होता है ये हमको समझ में आ जाता है तो गलतियाँ पकड़ में आती है दोड़ दो चार अगर ये हमको समझ में नहीं आएगा तो हर गलती अपने आप में सही है क्या बात कही है? एक यदि सही समझ में आता है तभी हजारों गलतियां पकड़ में आती है और यदि वो एक सत्य अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो हजारों गलतियां क्या लगती है लगती है होती नहीं है लगती है ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम सीखते हैं तो सही से सीखते हैं तो प्रश्न ये आता कि पहला आदमी कैसे सीखता है? है ना हम तो किसी आदमी से सीखते हैं पहला आदमी कहां सीखता है जब भी कोई नई चीज सीखता है तो पहला आदमी सीखेगा कोई एक पहला, फिर उसके बाद बाकी लोग सीखेंगे तो ये पहला आदमी कहाँ सीखता है किसी गलती से सीखता है तो कहाँ सीखता है तो पहला आदमी सीखता है प्रकृति में सीखता है जैसे बिजली जैसे ग्रेविटी जैसे और भी जितनी चीजें हम एटम, मॉलिकूल जिसको भी हम समझे हैं सीखे हैं ये जो पहला आदमी था इसके पास पीछे का वो इसके पास कोई आदमी नहीं जो उसको समझा पाए लेकिन उसके अंदर प्रश्न है जिज्ञासा है मन में तमन्ना है कि मेरे को सीखना है समझना है और कुछ जानने की इच्छा है वो जब अपने आप में खड़ा होता है इस प्रकृति के साथ तो प्रकृति में इसका उत्तर रहता ही है और प्रकृति में प्रकृति से वो सीखता है तो हम सब कहा सीखते हैं तो प्रकृति में गलती होती है या सही होता है प्रकृति गलत है या तो सही है तो हर आदमी सही से सीखता है या तो सीखे हुए आदमी से समझे हुए आदमी से मैं सीखता समझता हूँ और नहीं तो ये प्रकृति में सीखता समझता हूँ या नागराज जी के साथ भी अगर बात करेंगे तो नागराज जी कहाँ सीखे कहाँ समझे जिस प्रकार से एटम ग्रेविटी का नियम है ना हीट का नियम ठीक है ना फ्रिक्शन का नियम इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि इत्यादि इत्याद आदमी कहाँ सीखा प्रकृति में सीखा ठीक उसी प्रकार से नागराज जी भी मानव क्या चीज़ है इसका प्रश्न लेकर रिसर्च करने चले और फाइनली इनको समझ में आया तो कहाँ समझ में आया प्रकृति, प्रकृति में प्रकृति ने उनको उत्तर दिया किसने उत्तर दिया तो प्रकृति में हाँ, प्रकृति हमेशा सही है गलत नहीं होता है तो सही से हम सीखे अब नागराज जी से मैं सीखा और मेरे से आप सुन रहे हो समझ रहे हो सीखने का प्रयास कर रहे हो तो आप किससे सीख रहे हो ये कौन है मानव में तो क्या है मानव प्रकृति का अंश है कि नहीं है तो हर आदमी कहाँ सीख रहा है वो सीधे मानव विहीन प्रकृति से सीख रहे हैं हम सब मानव सहित प्रकृति से सीख रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गया हम में से एक भी आदमी गलती से नहीं सीख रहा है ये जो एक बड़ा भ्रम बना हुआ है है ना कि हम सब गलतियां से सीखते हैं गलतियां करो बल्कि ये कह रहे हैं कल ये कहा ही था किसी का ध्यान गया होगा कि मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है और सही करने का अधिकार उसको कब प्राप्त होता है यदि सही की शिक्षा और सही व्यवस्था उसको उपलब्ध हो जाए तो उसमें अब सही करने का अधिकार आ जाता है तो मौलिक अधिकार अगर लिखवाया था मानव का मौलिक अधिकार गलती करना नहीं है गलती का अधिकार से वो पैदावार होता है मानव का मौलिक अधिकार है सही को समझना और सही जीने के अवसर इस प्रकार से अगर हमको समझ में आता है तो हम जो कुछ भी है प्रकृति का अंश है और प्रकृति में ही चीजें सीखते हैं प्रकृति में जो सच्चाई आई वो है ही वो नियम के रूप में है नियंत्रण के रूप में है संतुलन के रूप में है तमाम शब्द हम उनके लिए उपयोग कर सकते हैं वो सब एक प्रकार से है ही उन सब के साथ हमारा सीखना समझना होता है अभी बात ठीक समझ में आ गया ये बात तो किसी ने कहे जरूर दिया होगा एक मिनट भैया किसी ने कहे जरूर दिया होगा कि मैंने सौ गलतियां की और उसके बाद में एक, एक में ये सीख पाया तो सौ गलतियों से मैं सीखा ऐसा नहीं है सो so, ट्रायल करने के बाद इतना ही हुआ कि उसको एक बार एक बार उसे प्रकृति में से उत्तर मिल गया वो 100 बार ट्रायल करने पे मिल सकता था वो हजार बार के बाद भी मिल सकता था वो लाख बार के बाद भी नहीं मिलता वो एक बार में भी मिल जाता तो हमारी नंबर आप गलतियों से फर्क नहीं पड़ता है हमारी जिज्ञासा से फर्क पड़ता है इसको थोड़ा ध्यान देना एडिसन ने अगर ये बोला तो एडिशन सफल हुए ही हैं लेकिन एडिशन क्यों सफल हुए इसको आप समझ सकते हो नागराज जी क्यों सफल हुए उसको समझ सकते हो और आप भी क्यों सफल हो उसको भी समझ सकते हो तो एडिशन सफल इस बात से नहीं हुआ कि उसने सो गलतियाँ करी बल्कि उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रिसिटी को समझने की जो जिज्ञासा थी वो हर हर बार हर बार हर बार पिछले प्रयास से अगले प्रयास में निराशा में नहीं गया बल्कि अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते चला गया अगर बिजली समझ कड़क रही है इसका मतलब बिजली नाम की कोई चीज़ है क्या सोचा उसने प्रकृति में बादल गरज रहे हैं बिजली तो दिख रही है तो बिजली नाम की चीज़ प्रकृति में है और मेरे इस प्रयास से नहीं हुआ तो जिज्ञासा उसकी बड़ी जिज्ञासा किसी हाइट पे पहुंची तो प्रकृति में से उत्तर वो समझ पाया नागराज जी के लिए भी यही बात है नागराज जी बेसिकली है ना सब कुछ होते हुए भी आदमी क्यों दुखी रहता है ज्ञानी भी दुखी रहते हैं अज्ञानी भी दुखी रहते हैं ज्ञानी भी लड़ाई करते हैं अज्ञानी भी लड़ाई करते हैं तो उनके मन में प्रश्न आ गया कि आदमी जात इसी के लिए पैदा होता है फिर आदमी में सुख की कामना क्यों है ऐसे एक फंडामेंटल प्रश्न के साथ है ना वो काम शुरू कर दिए जब भी जो काम किए उसके बाद भी परिणाम जो आए वो उनके उत्तर को संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनमें जिज्ञासा बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी तो एक समय जाकर एक हाइट होता है जिज्ञासा का जहाँ उसके बाद प्रकृति उत्तर देता ही है या प्रकृति में उत्तर रहता ही है आप वहाँ तक पहुँच जाते हो प्रकृति उत्तर देता का मतलब रहस्यमय लगता है हमारा हमारा जिज्ञासा इतना ज़्यादा हो जाता है इंटेंसिटी उसका इतना बढ़ जाता है तो प्रकृति में जो चीज़ें रहती हैं उसको हम समझने के अनुकूल हम तैयार हो है जाते हैं प्रकृति तो पहले से तैयार है कोई रहस्य नहीं है इसमें तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी तभी सफल हो पाओगे आए केजली सात दिन सुन लिए ऊ आ ऊ करते रहे बीच बीच में अपना वही करते रहे कि अरे जी अब क्या करो जी नौकरी तो ऐसी है जी और बच्चे तो सुन नहीं रहे जी और पैसे का क्या होगा जी अरे ये सब बात ही नहीं की जा रही बात ये कही जा रही है कि मानव का कोई एक आचरण है या नहीं है मानव के जिंदगी का कोई लक्ष्य होना है या नहीं होना है और ये जो लक्ष्य होना है ये हम कल्पना से उठ पड़ांग बनाएंगे या हकीकत में इसको समझने जाएंगे और जो कुछ भी समझे है उसके आधार पर यदि सफल नहीं हो रहे हैं तो और अधिक समझना है जितना समझ पाए उससे भी सफल नहीं हुए तो और अधिक समझना है यदि आपके अंदर भी ये जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी तभी आप सफल होने वाले हैं नहीं तो कोई ब्रह्मा जी भी आपको सफल नहीं कर सकते हैं साक्षात ब्रह्मा जी आ जाए तो भी आप सफल नहीं होने वाले क्योंकि प्रकृति में नियम एक ही है सबके लिए समान प्रकृति में न्याय है जिसके अंदर जिज्ञासा होगी जिसके अंदर उस जिज्ञासा पे अपनी ताकत को नियोजित करेगा उस जिज्ञासा को ठीक दिशा में ले जाना भी हमारे काम है और उसमें अपना पोटेंशियल को यूटिल लगाना भी हमारा ही काम है अगर जिज्ञासा चलती चली जाएगी और आप उसके साथ खड़े रहते जाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे और यदि आप में जिज्ञासा घटित नहीं होती है परिचय शिविर एकमात्र मात्र एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको हिला डुला के ये दिखाना चाहते हैं कि भैया है कुछ है कि नहीं है? माल डाल अंदर है ना जिंदगी का कोई लक्ष्य है या नहीं है यदि आपके अंदर जिज्ञासा खड़ी हो जाती है उसके बाद कोई रोकने वाला आपको नहीं क्योंकि अब तो और आसान हो गया अब तो ये जो भी उत्तर आए हैं नागराज जी की जो मेहनत से जो उत्तर आए वो अभी हमको समझ में आ गए हैं है ना उसके जीने के क्रम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वो तमाम लोगों के समझ में आ रहे हैं और लोग प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और आसान होगा जैसे पहली बार यदि किसी ने एटम समझा होगा तो सोचो उसके अंदर कितना जिज्ञासा होगा कितना तीव्र जिज्ञासा में आदमी एटम जैसी सूक्ष्म चीज जिसको आज तक भी देखा नहीं गया ना आँख से ना कोई माइक्रोस्कोप से आज तक एटम जैसी कोई चीज़ अभी विज्ञानिक लोग यहाँ बैठे होंगे जानते हैं किसी भी प्रकार से उसको देखा नहीं गया लेकिन ऐसी नई दिखने वाली चीज़ भी होती है और उसको हम समझ पाए तो वो पहला आदमी होगा जिसका कितना जिज्ञासा होगा लेकिन आज हमारे टेंथ इलेवंथ के बच्चे हैं उनके जिज्ञासा बहुत कम होते हुए भी जिज्ञासा का लेवल कम होते हुए भी वो समझ पा रहे हैं ये क्या ब्यूटी है ये किसका देन है ये देन है एजुकेशन का तो एजुकेशन वो टूल है जो अति जिज्ञासु आदमी जिसको बिना एजुकेशन के जो चीजें वो पाता है यदि उस कंटेंट को उस सफलता को यदि हम एजुकेशन में ले जाते हैं तो कम से कम जिज्ञासु लोग भी उन उन फलों से उन उन जानकारियों से उन परिणामों से अवगत हो पाते हैं ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन जब ये बात शुरू हुई है ना नाइनटीन के आसपास नागराजी को यह ज्ञान हुआ समझ में आया कि आदमी आखिर कहाँ उलझ रहा है आदमी का कुल प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आया ठीक वहाँ से यदि अभी तक की जर्नी हम देखेंगे तो ये गलती से हम सीख के चल रहे हैं ऐसा नहीं है। तो ये देखेंगे तो इतना ही दिखा कि बहुत तीव्र जिज्ञासु लोग ही जुड़ पाए है ना उस समय के लोग लेकिन धीरे धीरे धीरे देख रहे हैं कि एक सामान्य अभी ये जो प्रियल बैठी है जैसे ये बैठी है बेटियाँ ये बैठे हैं ये सब ये जो सामान जिज्ञासा लोग हैं अब वो भी इसको ठीक से समझ पा रहे हैं है ना आप और हम लोग सब समान जिज्ञासा लोग हैं ठीक अपने को तो प्रश्न अपने को भी कई बार आए कि सुख क्या है और अपन खुजाल कर छोड़ो नार ये, ये चल क्या रहा है दुनिया में अरे छोड़ो ना लड्डू खाओ ना यार कहाँ लगे ये प्रकृति बर्बाद हो रही है अरे अपने क्या लेन आपने ऐसे ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ठीक तो प्रश्न आपको नहीं आया ऐसा नहीं है प्रश्न आप में भी आते ही उनका ठीक समय पर आप उत्तर नहीं कर पाए क्योंकि आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं बनी थी क्यों नहीं बनी क्योंकि हमारे को जो शिक्षा मिली उसमें ये रहा कि इन चक्करों में पड़ोगे तो बाबा बन जाओगे ना घर के रहोगे ना घाट के ना माया मिलेगी ना राम ठीक अभी हमने सुन रखा है तो ऐसा नहीं है कि कोई विशेष लोग हैं नागराज जी ऐसा नहीं कि कोई आइंस्टीन बहुत विशेष है ऐसा नहीं कि कोई पिकासो कोई बहुत विशेष लोग हैं ये सब सामान्य लोग हैं उनमें भी वो प्रश्न आते हैं आप में भी आते हैं आप उन प्रश्नों पर कितना ध्यान देते हो कितना तवज्जो देते हो आप अपने प्रश्न पर कितना तवज्जो देते हो उससे जिज्ञासा बनती है आप अपने में भी प्रश्न आते हैं आप अपने प्रश्नों को कितना एजेंडा बनाते हो जिंदगी के लिए उससे जिज्ञासा बढ़ती है और जिज्ञासा बढ़ेगी तब सफलता होगी तो इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप क्या करने वाला है आप में कोई जिज्ञासाओं को कुछ खड़ा करने के बाद जी भाई आप बताइए भैया सही एक ही होता है दो नहीं हो सकते सही एक ही होता है भाई अगर दो होगा तो सही नहीं होता है मतलब जैसे अगर प्रकृति की बात करें तो उसमें हाँ। आग भी है और पानी भी है उसकी हाँ। नियम अलग हैं उसकी नियम अलग है वो टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो आग बुझ जाएगी और उसका टेम्परेचर पानी का बढ़ जाएगा तो भाप तो ऐसा ऐसा जैसे आग और पानी ऑपोजिट माने जाते हैं एक दूसरे के तो वो भी प्रकृति माने जाए या उसके नियम में फर्क तो, है बिल्कुल फर्क नहीं हम समझ नहीं पा रहे हम आंखों से देखते हैं तो इस कन्फ्यूजन में आते हैं इसीलिए कहा कि आंखों देखा सच पूरा सच नहीं होता है क्या कहा आंखों देखा सच पूरा सच नहीं होता क्योंकि क्योंकि आँख की जो एक लिमिट है आँख सिर्फ क्या देख सकती है आँख सिर्फ लाइन देखती है और रंग देखती है आंखों से जो कुछ दिखता है लाइंस दिखती है और रंग दिखता है लाइन और रंग इसके अलावा कुछ आंख से दिखता नहीं है आँख का बहुत लिमिटेड एरिया वो चमड़े की बनी हुई है कह की बनी हुई है चमड़े की बनी हुई चीज़ को हम सोच रहे हैं कि सच हमको बता देगी तो प्रॉब्लम में फंस गए आँख को देखा पानी को देखा पानी आया तो आग बुझ गई है ना और आग भड़क गई तो पानी से बूझ ही नहीं रही तो हम सोच रहे हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही है ये सब आँखों देखा हाल जो है जितना टीवी वी दिखा रहा है ना वो सब झूठा हाल है है ना हाल वैसा नहीं है तो आँख क्योंकि आँख का लिमिटेशन है आँख कैन सी ऑनली द लाइन्स एंड द कलर है ना जैसे आप मेरा चेहरा देखते हो तो आपको मेरा एक लाइन ही दिखता है पीछे का आपको दिखता है क्या आँख से तो बहुत सारा चीजें तो मैं करता है मैं वो बहुत सारी चीजों को करता है आज हम सब समझने वाले हैं ये बात है। तो ये ये संकट बनता है जैसे अभी आपको एक चीज बताते हैं अभी हम प्रकृति के नियम समझे ही कहें आग पानी का दुश्मन है रात दिन दुश्मन है स्त्री पुरुष दुश्मन है बुढा बच्चा दुश्मन है ऐसा मानते विलोम हिंदी में क्या पढ़ाते हैं इसको विलोम का मतलब क्या होता है विरोधी यदि बुढा रहेगा तो बच्चा नहीं दे सकता और बच्चा रहेगा तो बुढा नहीं दे सकता है यदि स्त्री पुरुष स्त्री का विलोम कौन रात का विलोम कौन है ना दुख का विलोम कौन अभी हमको ऐसे पढ़ाए है हम है ना दुश्मन बिना हमारी पिक्चर चलती नहीं है किसी भी फिल्म में यदि कोई विलन ना हो तो पिक्चर चलती है आपकी चलती है एक पिक्चर ऐसी बनाओ जिसमें कोई विलन ही ना हो तो हमको मजा ही नहीं आएगा क्योंकि हमारे भ्रमित मानसिकता में हमको ऐसी समझ में आया कि रात जो है वो दिन का दुश्मन है और दिन हो रात का दुश्मन है इसलिए कभी भी ये मिलते नहीं है और ये दुश्मन नहीं ये पूरक हैं दिन और रात के बीच में कभी लड़ाई नहीं होती है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री जब सूरज एक जगह आता है तो अंधकार अपने आप मिटता चला जाता है और सूरज जब इधर चला गया तो अंधकार अपने आप आता जाता है और ये एक दूसरे के पूरक है लाइट नहीं है तो अंधकार है और अंधकार है तो लाइट नहीं है और लाइट आ गई तो अंधकार नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट्री है प्रकृति में कुछ भी कॉम्पिटिटिव नहीं है है ना उसको हम आगे प्रकृति का अध्ययन जब करेंगे तो करेंगे करेंगे अभी हम मानव का अध्ययन करें उसके साथ मानव ही प्रकृति का प्रकृति क्या करेंगे तो अभी हमने ये विलोम अर्थ ही जो चीजों को पहचाना हुआ है अमीरी गरीबी विलोम ठीक स्त्री पुरुष विलोम फ्रॉम फलानी जगह से और मैन फ्रॉम दो अलग अलग ग्रह से आए लोग हैं यहाँ की लड़ाई कर रहे जबरदस्ती किताबें आती हैं लोग इतना जबरदस्त तरीके से खरीदते हैं बेस्ट सेलर हो जाती है किताब क्या कह रही है कि आप इस धरती पे नहीं निवासी नहीं हो आप अलग अलग ग्रह के महिलाएं कुछ अलग प्रवृत्ति से बनती हैं और पुरुष अलग प्रवृत्ति से बनते हैं इनके बीच में कोई मेल नहीं जबरदस्ती हमने कहानी खड़ी कर रखी और किताबें बहुत बिकती है क्योंकि भ्रमित भ्रमित विचार ही इसमें लिखा रहता है और कुछ लॉजिकल या कुछ इंटरप्रटेशन ऐसा लगा देते हैं हमारे पढ़े लिखे लोग ज्यादा फंसते हैं उसमें क्योंकि मान्यता तो पहले से ही बनी हुई उनकी जैसी मान्यता पहले से बनी होती है उसी के अनुसार किताब आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि किताब पढ़ के आप समझदार हो रहे हो आप अपनी अनुकूल मान्यताओं के अनुसार किताबों को ढूंढते रहते हो और उसको उसको पढ़ते रहते हो क्योंकि आपको अपना एजेंडा स्पष्ट नहीं है कि आपको करना क्या है चार गिफ्ट दिया आप? देखो भाई ने चार लोग गिफ्ट भी दिया किताब मैन मैन फ्रॉम है यार तुम अपने लेकिन हम तो किताब पढ़ के इतना अच्छा लगता हम हमको पढ़ना है पढ़ना चाहिए अरे हमको चाहिए क्या हमारे पता नहीं हमारी आवश्यकता क्या हमको पता नहीं कोई भी कुछ लिख देता है है ना देखिए लोग बोलते हैं कि साहब हमको बेकूफ बना दिया भाई उन्होंने तो कुछ किया तुमने क्या किया ये तो बताओ हम कब तक दूसरों को दोष तो देना चाहते हैं उसने बेकूफ बना दिया उसने बना दिया लोग बोलते हैं साहब अनपढ़ को बेकू बनाना आसान है मैं बोलता हूं बिल्कुल सही बात है अनपढ़ को बेकूफ बनाना आसान है और पढ़े लिखे को बेकूफ बनाना उससे भी ज्यादा आसान है प्रिंटेड होना चाहिए कहीं समथिंग शुड बी इन राइटिंग इट शुड बीन वेल रिटर्न फॉर्मेट है ना बहुत अच्छी लैंग्वेज में बहुत अच्छी जगह से कोई अच्छी किताब इंस्टीट्यूशन से आप पब्लिश करा दीजिए उसके बाद पढ़े लिखे को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है अपने घर में बैठ के वो बन जाते हैं एक अनपढ़ आदमी को इतने आसानी से आप ग्लोबल लेवल पे बेवकूफ नहीं बना सकते क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट कनेक्टेड विद द प्रिंट मीडिया सो द प्रिंट मीडिया इज हाईजैक्ड है ना आपका जो टेलीविज़न मीडिया वो है इससे आपको बहुत बड़े लेवल से आपको बेकूफ बनाया जा सकता है है ना? कोई एक बड़ी इंस्टीट्यूट में हमारी संस्था है दुनिया में, क्या चीज करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये, ये पूरे दुनिया के हेल्थ के लिए जिम्मेदार है खुद का पेट ठीक नहीं रहता कॉन्स्टिपेशन रहता है इनके लोगों को दीपल हु but they are in charge to take the care of health of the world who 1950 mein ek research paper publish karate hain hai na ek research paper publish ho jata hai jisme likha rehta hai ki the richest food is nutritionally rich food kaun sa hai gehu aur vikshit log gehu khate hain theek अब उनकी तरफ से एक पेपर पब्लिश होता है और बाकी जितने भी हैं ज्वार बाजरा रागी ये सब है ना एकदम ही एक प्रकार से लो न्यूट्रिशियस फीड फू, फूड हैं और ये सब इससे तो तमाम बीमारी होती है अब वो पेपर वहाँ से चलता रहता है चलता रहता है हर कंट्री आ, दस साल में पाँच साल में उसको पकड़ती जाती है और धीरे धीरे काम होता जाता है और अभी अभी पिछले तीन साल पहले फिर से एक पेपर उनकी तरफ से पब्लिश हो गया उन्होंने कहा कि द पुरेस्ट फूड जो है वो है गेहूँ और जो रिचेस्ट है वो है मिलेट्स अब अंग्रेजी में बोलने लगे मिलेट क्या होता है अभी अपने समझ में आते हैं। मिलेट क्या होता है बहुत सारे लोग बेचारे अनपढ़ सोचते हैं यार अपने को पता ही नहीं देखो मिलेट क्या होता है उसका दूसरा नाम होता है ज्वार बाजरा रागी मक्का उसमें भी अगर और अच्छा देखो तो कोदो कुटकी है ना वो जंगल में जो आदिवासी लोग खाते है ना घास उसका बीज है प्रकार के कोदो कुटकी ठीक अब वो कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड है ये पिछले पचास साल में क्या किए आप किसको बेकू बनाए तो ये साफ अगर आप देखेंगे तो पहले जो पेपर पब्लिश किया था वो भी किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का था और पढ़े लिखे बहुत तेजी से उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि डब्ल्यू ने कह दिया भाई है ना कॉन्स्टिट्यूटेड लोगों ने कहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन कई तरीके है ज्ञान का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है पैसे का हो रहा है भोगने की लालच की प्रवृत्ति का हो रहा है सब हो रहा है तो अभी ये भी समझ में आना चाहिए कि यदि हम ये सबके मूल में हम निंदा करने के लिए या नहीं बैठे हैं यदि मूल में हम थोड़ा सा जागृत हो जाए थोड़ा सा थोड़ा सा का मतलब यार हम चाहते क्या हैं खाली इतना खाली इतनी विंडो खोलिए जैसे आप ये विंडो खोलेंगे कि आप चाहते क्या हैं आप देखिए सारे भ्रम के बादल आपके एकदम एकदम ड्राई हो जाएंगे भाग जाएंगे सब नहीं तो पूरी किताबों की ट्रेन भरी पड़ी है मैं नहीं बोलता किताब मत पढ़ना लेकिन कितनी किताब पढ़ेगा भाई ट्रेन भर जाए पूरी एक एक एक-एक एक-एक एडिशन ले एक प्रिंट उसका किताब तो पूरी बोगियां भर जाए आपकी इतनी किताबें लिखी गई हैं दुनिया भर के पेड़ काट के कहाँ गए मेरे घर में थोड़े आए आपके घर में भी नहीं गए किताबों में चले गए सब और इतनी किताबें हैं कि एक पूरी शरीर यात्रा भी आपकी कम पड़ जाए किताबें खत्म ना हो और आपको आखिर में समझ में नहीं आया कि हमको करना क्या था एक किताब में लिखा रहता है मैं ये नहीं कह रहा किताब गलत कह रही है लेकिन मैं कुछ और ध्यान आपको दिलाना चाहता हूँ एक किताब में लिखा रहता है लक्ष्य की ओर ध्यान दो गलत बोल रहा है क्या? मन को एकाग्र करो गलत कह रहा है क्या? अपने पे नियंत्रण रखो लक्ष्य सफल हो सकते हुए आशा बनाकर रखो सांस को नियंत्रित रखो और ट्रिगर दबाओ आदमी मर जाता है गलत लिखा है क्या? इस पूरी किताब में कोई गलत लिखा है दादा अगर आपको किसी को मारना है तो यह किताब एकदम सही लिखी है प्रश्न तो ये है अब पहले अपने से एक प्रश्न करो कि आप चाहते क्या हो आप चाहते हो क्या हुँ? वो खिड़की खुलते से आपके सामने सारा चयन स्पष्ट हो जाएगा यार आपने किसी को मारना नहीं एक लाइन में किताब इधर बेस्ट सेलर हो या वर्ष सेलर हो उसको फर्क नहीं पड़ता हमारा ये एजेंडा ही नहीं है भाई है ना जब तक हम अपनी चाहने की खिड़की को ठीक से खोलते है नहीं है तब तक हमको ये सही गलत का पता ही नहीं चलता है जो भाई कह कि सही अनेक हो सकते हैं क्या और मेरे कहने से कोई चीज सही थोड़ी हो जाती है आपके मान लेने से नहीं होने वाली है अब हमको कुछ समझना पड़ेगा कि किसको हम सही देखें किससे देखें है ना तो आपकी चाहत क्या है पहले उसको आप ठीक ठीक समझिए जैसे यहाँ पे कहा गया कि हर आदमी सुखपूर्वक जीना चाहता है आपके चाहत ऐसी है या नहीं है आप अमीरी गरीबी के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं आप शोषण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं आप सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं विश्वासपूर्क जीना चाहते हैं आप पॉल्यूशन से मुक्त होकर जीना चाहते हैं आप शासन से मुक्त होकर जीना चाहते हैं इसको मैं कह रहा हूं कि आपकी ये चाहत है जितने सात दिन की मैं बात कर रहा हूं, यदि घर में जाके आप ऑडियो सुनेंगे इसके तो आपको पता चलेगा मैं एक ही बात कह रहा था सात दिन में कि आप क्या चाहते हो उसको कई रूप से कई तरीके से कह रहा हूँ यदि आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी चाहत ये है और उसका आप अपने में निरीक्षण करते हैं और तमाम अपने मित्र मित्रगणों के साथ उसका परीक्षण करते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है कि ऐसा ही है तब आप देखेंगे अपने आप ही ये सही गलत की जो लाइन है आप में से उदय होने लगती है वो आपका अपना समझ होता है वो आपका अपना समझ होता है मैं नागराज जी की समझ पे मैं चलूंगा ऐसा नहीं हो सकता है नागराजी तो चले गए है ना मैं तो अभी जिंदा हूं मैं चला जाऊंगा आप सब जिंदा रहने वाले ठीक तो हम सभी उनके साथ बैठ कर कैसे समझदार हो जाए वो समझ मेरी अपनी मेरे साथ बैठ कर आप अपने को कैसे समझ लें वो समझ आपकी अपनी हमारे में से हर एक एक आदमी समझदार हो सकता है समझ सकता है कि वो चाहता क्या है उसके लिए करना क्या है और कैसे होना है इन सभी चीज़ों को हम समझ सकते हैं तभी जाकर हमारे में समाधान सुख की स्थिति बन सकती है ये वो दिन चले गए एक धरती पर एक अवतारी पुरुष हो जाएगा पूरी धरती तर जाएगी ऐसा न दिन पहले कभी आया था और न कभी आगे आने वाला है इस इंतजार में मत रहना भाई है ना? बिल्कुल इंतजार में मत रहना हम हर एक आदमी के पास समझने की ताकत है हर एक आदमी में जीने की कोई इच्छा है उनको ठीक ठीक समझने से हमारे जीने का चाहत क्या है उसमें फिर करना क्या है इस जगह पर निर्णय करने की जरूरत है इस प्रकार से अगर देखते हैं तो सही अपना होते हुए भी वो सबके लिए समान होता है सही अनेक नहीं होता है, है ना अभी क्या है जब भी इस तरह के मुद्दे हैं थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है तो चीजें और ठीक से समझ में आएगी कोई कोई आज हम कहाँ हैं और हमको जाना कहाँ है जब तक ये दो एंड हम तय नहीं करते हैं तब तक सही गलत को हम पहचान सकते हैं मतलब अवर स्टार्टिंग एंड वेयर वी वांट टू रीच यह हमारे डेस्टिनेशन क्या होगा यदि ये इन दोनों बिंदुओं को हम तय नहीं करेंगे तो क्या हम सही गलत को पहचान कर सकते हैं सपोज मैं ये मान लेता हूँ कि ये हमको स्पष्ट ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है तो ये क्या बोलेगा कोई भी दिशा में जाओ जी सब सही है जी सभी सही है क्योंकि उसको दूसरा बिंदु तय नहीं है तो आज तमाम लोग ये बोलते हैं कि सभी रास्ते ठीक हैं सर ये भी कोई नया रास्ता थोड़ी है ये भी सब पुराना रास्ता है और सभी रास्ते ठीक है आप इस रस्ते चलो आप भी रस्ते चलो यदि हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट ही अगर इस क्लियर नहीं है और कहाँ पहुंचना ये क्लियर नहीं है तो कभी भी हम हम कोई सही गलत की पहचान ही नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि सही गलत होता नहीं है न जैसे ही आप दूसरा बिंदु तय करते हो कि आखिर हम चाहते क्या हैं किस प्रकार से जीना चाहते हैं यदि बे बिंदु तय होने के बाद सीधी एक रेखा बनती है दिस इज़ द लीस्ट कॉमन रजिस्टेंस पाथ दिस इज द बेसिकली इजिएस्ट वे शॉर्टेस्ट वे बनता है ये सही है है ना कोई बोले हम तो यहाँ से जाएंगे तो क्या आप उसको सही बोलेंगे क्योंकि यदि सही कोई होगा तो सभी मायने में सही होना है जैसे किसी को समझ में नहीं आया तो छोटा सा उदाहरण और देता हूँ अभी हम पिवड़ाई में बैठे हैं और यदि हमको यही स्पष्ट नहीं हम कहाँ बैठे हैं तो हमको कहाँ जाना है अगर पता भी चल जाए जा कि मेरे को इंदौर जाना है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं पिवड़ाई में बैठा हूँ तो ये किधर है अगर मुझे पता चल गया कि पिवड़ाई में बैठा हूँ ये ईस्ट में है इंदौर से तो मुझे जाना किधर है वेस्ट में तब तो एक सीधा रास्ता को हम पहचान सकते हैं चाहे वो हवाई मार्ग हो चाहे रेल मार्ग हो जो भी हो ठीक नहीं तो सभी रास्ते ठीक हैं इधर चले जाओ तो कभी न कभी गलती से कभी इंदौर पहुँचो तो पहुँचो नहीं तो नहीं पहुँचो तो हमारा पूरी माना जाती है हालत इतनी ही है सही गलत के जब भी हमने अभी क्या हुआ दूसरा दिक्कत क्या है तो पहला दिक्कत क्या हुआ कि पहला दिक्कत ये हुआ कि हमको ये नहीं पता कि हम अभी कैसे हैं हम अभी कैसे हैं ये हमको नहीं पता है और दूसरा मुद्दा ये हमको नहीं पता कि हम कैसे होना चाहते हैं हम सब एक व्यक्ति के रूप में परिवार के रूप में समाज के रूप में राष्ट्र के रूप में कैसे जीना चाहते हैं हम कैसे होना चाहते हैं हमको नहीं स्पष्ट है या तो बोलने लगते सब ठीक चल रहा है या बोलते कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है ये ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं तो कैसे हैं और कैसा होना है है ना ये दोनों एंड अगर हमको स्पष्ट होते हैं तो आप अपने में से ही सही गलत की एक स्पष्ट रेखा को आप पहचान सकते हो उसमें दूसरे से अपने को वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है उसको बाद में कराएंगे पहला वेरिफिकेशन आपका अपना आपके लिए अपना वोट बहुत जरूरी है फिर दूसरे का वोट पर जाएंगे ऐसा नहीं कि दूसरे को वोट पर नहीं जाएंगे दूसरे वोट पे के किस चाहिए ना सर, एक एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जी जी। तो आपने बोला कि नागराज जी, कहां से हाँ हाँ जी, हाँ. से। बोले भाई? इधर चार लोग हैं साथ माइक ज्यादा दौड़ाना नहीं पड़ेगा <laughs> if we bring that into education his uh, realization then it will be very easier and you also mentioned that there are many uh, natural laws available in the nature and some people were very curious and they discovered those laws but as far as external uh, nature is concerned that is possible but as far as inner nature is concerned is it possible to objectify that inner innate nature yeah yeah certainly how is like it possible it is possible how it is possible the the is this um, procedure and the methodology is described here whether it is possible or not then you have to work on that and verify it your own and if it happens with you then it is possible if it won't happen with you then it is not possible So, हम साइड में खड़े रहकर नहीं देख सकते हैं। है ना ये सब चीजों को एक इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया बताई जा रही है इस प्रक्रिया के साथ आप यदि चलते हो यदि आपके साथ घटित होता है तो पॉसिबल हुआ आपके लिए और यदि यदि वैसा नहीं होता है तो नहीं हुआ आपके लिए मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे लिए अब जो मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं so, It is the starting of anything is इज अगर आपका ध्यान चला जाए तो वाट आई एम ट्राइंग टू से द स्टार्टिंग इज़ यूर चाहना इट इज़ नॉट द अदर्स चाहना सो so, गॉन और दो डेज जब हम सिर्फ ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं अभी उसकी बात नहीं हो रही अभी उसमें एक अमेंडमेंट आ गया एक एक कदम और आगे बढ़ गए research आगे आ गई अब वो ये कह रही है कि आपके अंदर कोई चाहने की खिड़की है गिवन ए च्वाइस विदाउट जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ी देर असाइड कर दीजिए जो कुछ भी आपकी डिग्री है आप जो कुछ मानते हैं उसको सब साइड में कर दीजिए एक मानव होने के नाते आपकी कोई चाहना है या नहीं है दिस इज योअर फर्स्ट स्टेप सो द पर्पज ऑफ दिस वर्कशॉप इज ऑनली दैट यू कूड ओपन यू द विंडो ऑफ यूर चाहना एंड स्टार्ट लुकिंग थ्रू दैट विंडो सो इट इज नॉट मी हुए टू ओपन योर विंडो इट इज यू ओनली ओके okay. तो इसके बाद फॉलोअरशिप के बाद ख़त्म हो गया इसके बाद क्या हो गया अपने में से आप एक रास्ता को ढूंढना शुरू किए पहला पहला स्टेप उसका आया आपने खिड़की खोली कि आप क्या चाहते हो उसको ठीक से परिभाषित कर लिए उसको ठीक से फिगर आउट करना ज़रूरी है एब्स्ट्रैक्ट में रहेगा तो नहीं चलेगा काम तो ये परिचय शिविर चाहे एक करो चाहे दो करो चाहे तीन करो सकता है तीन करना पड़े आपको और दो तीन शिविरों में आपको ये फिगर आउट हो जाता है कि हाँ मैं ऐसे ही चाहता हूँ कुल इतना ही चाहता हूँ फिर आप शुरू करते हो कि अब ऐस जैसा मैं चाहता हूँ वैसे जीने वाला भी कोई है या नहीं है मेरे ख्याली पुलाव में तो नहीं हो मैं तो चाहता हूँ लेकिन कोई है ही नहीं ऐसा तो कैसे होगा क्योंकि या तो फिर मेरे को वापस नेचर में से नियम को पकड़ना पड़ेगा तो वो भी करोगे आप और यदि यदि कोई ऐसा आपको मिल जाता है जो पकड़ा ही व जो ऐसा जीते ही हो है ना उसको आप ढूंढ लेते हो देन देन यूअर सम्बन्ध स्टार्ट्स और आप आगे आगे आगे चीज़ों को ले चल सकते हो तो ये बिल्कुल ठीक से समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई फॉलोअर बनाने की बात नहीं हो रही है है ना आप अपने चाहना की खिड़की को खोलिए, आप कुछ चाहते हो आप महिला होकर भी एक मानव के नाते कुछ चाहते हो आप हिंदू होकर भी एक मानव के नाते कुछ चाहते हो आप मुस्लिम होकर भी एक मानव के नाते कुछ चाहते हो आप वृद्ध होके अमीर हो के गरीब होके गीवन ए च्वाइस में एक वर्ड बोलता हूँ कि आपकी कोई चाहत है उन चाहत को आप यदि एक बार ठीक ठीक देख लेते हो अभी क्या हो गया वो चाहत के साथ एक एजुकेशन भी जुड़ गया है जिसने उसको कुछ अलग अलग नाम दे दिए हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ आप इंजीनियर बनना नहीं चाहते भाई आप अपने रोल को पहचानना चाहते हो इस अस्तित्व में मानव का प्रयोजन क्या है उद्देश्य क्या है आचरण क्या है उसको आप जानना चाहते हो और यदि वो आप वहाँ तक पहुँचते नहीं हो तो दुखी रहते हो यदि वहाँ तक आप पहुँच जाते हो तो सुखी रहते हो तो सुख दुख हमारे लिए क्या है सुख दुख हमारे लिए एक प्रकार का है ना ऑब्ज आए है। लो जी कितनी अच्छी बात की सुख दुख बराबर हो जाना है चाहना खत्म कर देना ये मैसेज आया कितने लोग सहमत है इनकी इस मैसेज से इनका मैसेज ठीक है हा या ना दिस इज अ प्रोपोजल सर हाँ या ना नहीं आ रही आवाज डर गए लोग हाँ या ना हाँ। तो सुनना पड़ेगा दादा क्या सुन रहे हैं अपन अपन ये सुन रखें जैसे सुख दुख आया तो आपके अंदर पुराना शब्द वापिस हटा के सुख दुख से मुक्ति सुख है अरे भाई ऐसा नहीं है कहा है आप यहाँ बैठे हो आप बैठे इसीलिए हो कि अब तक सुखी नहीं हुए शायद अभी हो जाओ आप सुखी नहीं हो पाए तो आपके बच्चे सुखी हो जाए इसके लिए आप यहाँ बैठे हो आपके बच्चा भी सुखी नहीं हो यार चलो ठीक है जैसे जैसे नौकरी लगेगी कुछ कर रहा है लेकिन उसका बच्चा तो सुखी हो जाए तो आपके अंदर अभी भी सुख की चाहत है भाई सुख दुख से मुक्त होने की चाहत नहीं है चीजों को जो यहां कहा जा रहा है उसको अपनी जिंदगी से जोड़कर देखने का प्रयास करोगे तो कोई बातें खुड़की खुलेंगी नहीं तो अपन घूम फिर के वहीं के वहीं घूमते रहेंगे ये बात समझ में आ गया चाहना खत्म कर दो ऐसा बोला मैंने है ना ऐसा सुनकर लगा आपकी शब्द की कांच धरती फट जाती और मैं उसमें समा जाता <laughs> ऐसा कभी भी नहीं कहा अभी ये कह रहे हैं कि हम अभी कैसे जी रहे हैं एक व्यक्ति के रूप में परिवार के रूप में समाज के रूप में राष्ट्र के रूप में अंतरराष्ट्र के रूप में अनुभव के रूप में विचार के रूप में व्यवहार के रूप में स्त्री के रूप में पुरुष के रूप में हम अभी कैसे जी रहे हैं क्या ये जीना हमको स्वीकार है हा या ना जैसे अभी हम जी रहे हैं ऐसे जीना हमको स्वीकार है हा या ना देखो ट्रेनिंग होगी अब तो जो मैं बोलूंगा हाँ ना तो हाई बोला है फिर से कहते हैं आज एक राष्ट्र के रूप में धर्म के रूप में व्यक्ति के रूप में परिवार के रूप में बिजनेस के रूप में आप जैसे जी रहे हो ऐसा जीना क्या आपको स्वीकार है हा या ना ना, ना।, तो ना तो हा अब कैसे जीना चाहिए वो हमको पता है क्या हा या ना? ना ना तो ये परिचय शिविर में क्या कर रहे हैं पहले आपको परिचय करा रहे हैं अपने आप से कि कैसे हम जी रहे हैं और कैसा जीना हमको नेचुरली एक्सेप्टेड हो सकता है है ना तो कैसे हम हैं कैसा हमको होना है और इस पर अब काम करना पड़ेगा ये नहीं कि बिना काम करे बस दी यहाँ से यहाँ पहुँच गए ऐसा कोई जादूगरी नहीं है ऐसा कोई झूठा आश्वासन नहीं है यहाँ पर ऐसा कोई मेरेकल नहीं होने वाला कि आप ये सात दिन का कर शिविर करोगे और शिविर करने के बाद अचानक आप जैसे होना चाहिए वैसे हो जाओगे ये नहीं हो रहा है आपको इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप का नाम ही मतलब इतना आपको इंट्रोडक्शन हो रहा है दो चीज़ों का कि अभी हम कैसे जी रहे हैं और कैसा जीना हमको चाहिए स्वीकार है और फिर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा दो साल लगे चार साल लगे पांच साल लगे दस साल लगे आपकी जितनी तीव्रता होगी उतना समय लगे उस पर काम करके फिर हम यहाँ से यहाँ तक की यात्रा को पकड़ेंगे ये दिशा को पकड़ेंगे जादूगिरी नहीं है यदि कोई सोचता है कि जादूगर उम्मीद करके यहाँ बैठा है तो अभी भी जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो इस पूरे अस्तित्व में कोई मिरेकल नहीं होता है कोई जादू नहीं होता है कोई रहस्य नहीं होता है सभी प्रक्रियाएं किसी एक निश्चित नियम सभी घटनाएं किसी किसी निश्चित नियम और प्रक्रियाओं के साथ साथ घटती है हम नहीं समझ पाते हैं तो जादू जैसा लगता है हम नहीं समझ पाते हैं तो कैसा लगता है जैसे संजय मेरे को पहली बार लगा यार ये या अच्छा आदमी है यार कुछ भी करता रहता है ना अच्छी बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ आ गया तो जादू जैसा लग रहा क्या हो गया अभी वो साथ में बैठ के अध्ययन कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है ये जादू नहीं है धीरे धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं इनको भी आ रही है और धीरे धीरे हमारे कदम उस तरफ बढ़ाते चले जाते हैं और बढ़ाते बढाते हम आगे बढ़ जाते हैं तो किसकी जरूरत है शरीर को, को मेरा आपसे सवाल है की आप बताइए किसकी जरूरत है यहाँ पे आप आए मैं जो है वो तो सोच सोचता जो है वो शरीर के लिए ही सोचता है कि हमारे ठीक तो तो तो चल चल चल। तो <laughs> बात जो भी आपको लेके आया वो आपके है नो उस, उस, भी वो लेके आया उसके शरीर ने आ, आपके शरीर को बोला कि चल या उसने आपको बोला कि चल? उन्होंने मुझे बोला चलो एक बार देख लो इसलिए मैं किनने बोला उनके शरीर ने बोला उनके मन को मैं कैसे बता सकती हूँ <laughs> दीदी बोलता कौन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोलना मैं है ना तो मैं ही जिम्मेदार मैं जिम्मेदार है कि नहीं जैसे इस हाथ में नहीं बहुत अच्छी बात है ध्यान देने की बात है इस हाथ में बहुत सारी नर्वस सिस्टम है मस्कु, मसल्स हैं ये हैं वो हैं है ना खून दौड़ता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है मैं कि मेरा शरीर ये हड्डी बनी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ कि शरीर बोलो दीदी शरीर, शरीर। ये ऐसा ऐसा काम करता है सब काम करता है इसका मैकेनिकल चीज़ें काम करती है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल शरीर ये हाथ उसकी गाल में पड़ जाए चट से हु इज रिस्पॉन्सिबल नाउ बताओ माइक में आई बात समझ में अब श... मैं जो है दो तरीके से चीजों को लेके चलता है शरीर की आवश्यकता की भी जिम्मेदारी मै के पास और मैं की अपनी कुछ इच्छा है इसी को आज अच्छे से समझेंगे ठीक है इच्छा में में होती है ना कि शरीर में लेकिन वो शरीर के लिए ही करता है वो अपने अगर शरीर के लिए ही करता है तो इसी को बोलते हैं अमानवीयता आप मैं जो है अपने लिए जिम्मेदारी को नहीं देख पा रहा है केवल शरीर के लिए जिम्मेदारी को निभाने जाता है ये कंप्लीट है या इनकंप्लीट ये इनकम्प्लीट होना ही अधूरा है इसी को कह रहे हैं अमानवीता अमानवीयता के कोई ना तो दांत होते हैं बड़े ना कोई सिंग होते हैं अमानवीता का मतलब इतना कि मानव दो चीजों से मिलकर बना है एक मैं और एक मेरा शरीर दोनों की अपनी आवश्यकता है दोनों की आवश्यकता की पूर्ति करने का काम किसका मैं का अभी तक हम कितना कर पा रहे हैं अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं और इससे मान रहे हैं कि मेरी भी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है इसी को बोलते हैं अधूरापन क्या कहते हैं इसको आप दो चीज़ों से मिल बनी हैं एक आप हैं कि आपका शरीर है आप अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करना वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है आप वो तो करती हैं लेकिन आप अपनी जो आवश्यकता उसको समझती नहीं है इसीलिए आपके मन में खालीपन रहता है इसी के लिए आपके मन में अधूरापन रहता है इसी, रहता है। इसी आप बोर होती हैं इसी आपको सब कुछ बैठे चलते हुए आपके रहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा है ज़िंदगी में खालीपन है ये खालीपन हमको कचोड़ता है कि नहीं कचोड़ता है सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से खाली होते हैं या नहीं होते हैं हाँ या ना ये खालीपन क्या है कि आप अपने को शरीर मान के चलते हो तो शरीर की जरूरत को तो पूरा करते रहते हो और अपनी ज़रूरत को पता ही नहीं है और हम ये मान लिए कल ये तो बात हो रही थी कि शरीर की आवश्यकता को पूर्ति करने की जिम्मेदारी भी मैं की है मना नहीं कर रहे करना ही है लेकिन खाली इतना थोड़ी है कल यहाँ लिखा था पर्याप्त है या ये लिखा तो था तो खाली शरीर की आवश्यकता को पूरा करना पर्याप्त नहीं है मानव के लिए ये तो करना ही है उसके साथ मे की भी कोई जरूरत है मे की कोई आवश्यकता है उसको भी पूरा करना है यदि ये, ये दोनों पूरा ठीक से होता है तो हम अपने में समाधानित रहते हैं सुखी रहते हैं जो ये चार मतलब वो मैं और शरीर दोनों के लिए होना चाहिए हाँ अभी इतनी बात खुड़की खुली तो ये जो जो भी आपको लाया गया वो ठीक आदमी लाया गया हाँ। ना तो मुस्कुरा दो आप तो कह ठीक है क्या तुमने थैंक यू वेरी मच ठीक चलिए इस पे आज अच्छे से चर्चा होने वाली थोड़े प्रश्न को पहले निपटा लेते हैं दूसरा यहाँ पर आना भय लोभ से नियंत्रित है क्या जिसका भी प्रश्न है वो अपने आप से पूछे यहाँ किसी डर के मारे आया क्या यहाँ पे आने से कुछ पैसा मिलने वाला प्रमोशन होने वाला था क्या अपने आप से पूछे है ना यदि वो भय से आया है तो उसका उत्तर भय हो सकता है यदि लालच से आया है, तो लालच हो सकता है यदि रोटी खाने आया है तो रोटी हो सकता है यदि समझने आया है तो समझना हो सकता है वो तो वो तय करेगा भ्रमित के लिए सुख आहार विहार है ना विगृत के जागरत के लिए क्या लिखा है? भैया जी हाँ जी अभी निपर मैं निपर कुछ कह रहा था दीदी ये भी कर लू की नहीं करू निपट निपर लो आपका क्वेश्चन था क्या आपका था क्या ये प्रश्न नहीं तो भ्रमित के लिए सुख क्या है तो कल लिखवाया था इतना सारा यहाँ पे वो मिट गया उसको वापस लिख दूंगा आज और जागृत माना को सुख क्या है ठीक बात इसी पे आज उत्तर करेंगे दुविधा क्या है बेटी को उड़ने देना चाहता हूं पर डर है कि गिरना पड़े भैया आदमी में उड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है ना पानी में रहने का है ना आसमान में रहने का आदमी पैदा हुआ धरती पर चलने का पैर ज़मीन पर रखो सर हमेशा आसमान में रहता है जो है वैसा चलो तो ठीक है ना उड़ने के चक्कर तो चिड़ियाओं के साथ है आज तक आदमी उड़ नहीं पाया कई सारे लोग बोलते हैं हमने बहुत विकास कर लिया हम उड़ने लगे मैं बोला उड़ के दिखा एरोप्लेन देखा नहीं अरे एरोप्लेन जो आप उड़ते हो यहाँ भी बैठे रहते आलसी से वहाँ भी बैठे रहते हो उड़ते एरोप्लेन में उससे बड़ा प्लेन पे तो रहते हो एरोप्लेन की मैक्सिमम स्पीड है एक हजार किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम और जिस प्लेन पे आप रह रहे हो धरती उसका स्पीड कितना है एक लाख किलोमीटर प्रति घंटा इतने बड़े घंटे इतने स्पीड वाले यान पे आप पहले से रहते हो ठीक उससे छोटा टुच्चा सा यान आपने बनाया इसको हम टुच्चा बोलते इंदोरी भाषा में और बड़ा शान बगाड़ते देखो हमने बड़ा विकास कर लिया जी है प्राकृतिक रूप से जितना है वो या तो उतने को बना कर रखो है ना या आप उसको बिगाड़ोगे ठीक बना के रख लिया तो बहुत बड़ी बात है ये यान को बना कर रखो ये बिगाड़ रहे इसको हम ये एक लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और मजे की बात है एक बार जहाँ से निकल गया दोबारा कभी उस जगह पर जाता नहीं है हर दिन नई जगह जाता है हर दिन हर दिन नई जगह कभी लौट के पुरानी जगह जाना ही नहीं है और कितना टूरिज्म करोगे बताओ <laughs> आप बताइए टूरिज्म की बड़े टूरिज्म तो चाहिए सर लाइफ में सर हमारे जयश भैया अपना जतिन क्या नाम इनका okay. कई मित्र हैं सर लाइफ में टूरिज्म तो चाहिए समझ में नहीं आया कि वी आर ऑन टूर एक्चुअली वी आर ऑन टूर और जिस यान में हम यात्रा कर रहे हैं उसमें खाना पीना खेलना कूदना बैडमिंटन क्रिकेट और ये सब शामिल है यहाँ पर और आप जिस यहां में जाते हो उसमें ना आपकी टांगे ऐसी रहती है कि पूछो मत तो इतने अच्छे यान में हम रह रहे हैं और इतना बड़े टूर पे हम निकले हैं कुल टूर क्या है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझ में आना जरूरी है ठीक है तो भाई ये दुविधा है बेटी को उड़ने मत देना कहीं निकल जाएगी तो पकड़ में नहीं आएगी और ग्रंथी में मानव का ग्रंथों में मानव का अध्ययन हो चुका है बढ़िया भैया हमको क्या बनाइए अध्ययन हो चुका तो बहुत अच्छी बात अध्ययन हो गया तो समझ में आ गया समझ में आ गया तो मतलब आप समझदार हो गए तो आप सुखी हो गए सुखी हो गए तो आपको आपको अपने किसी भी संबंध में कोई शिकायत नहीं है ऐसा हो जाना चाहिए था ऐसा हो गया है तो आपका एक परिवार बन जाना चाहिए था और आपका परिवार वो समाज को लूटने की जगह समाज को देने का काम शुरू करता और उसका अगर ऐसा करने लगा था तो प्रकृति में संतुलन होता प्रकृति में संतुलन होता तो शांति होती माना में और माना जाती शांति होती तो धरती स्वर्ग हो जाती अभी धरती नरक है या स्वर्ग है हमारे प्रयास से क्या है प्राकृतिक प्रयास से तो स्वर्गी मानव के प्रयास से क्या बन गई फिर भी ग्रंथों में अध्ययन हो चुका है आप ग्रंथ आपको मुबारक हो सारे ग्रंथों को लेके खाते रहो बैठे रहो पढ़े रहो प्रमाण प्रमाण कहाँ है नागराज जी ने कोई बात बता दी मान लीजिए उन्होंने भी ग्रंथ लिख दिए और मान लीजिए उसके बाद भी दी, कुछ नहीं बदलता है तो ये भी उस ग्रंथों के लाइन में ग्रंथ लगा दो अपने को ग्रंथ चाहिए या हकीकत में ज़िंदगी चाहिए क्या चाहिए हमारे को ग्रंथ चाहिए या ज़िंदगी चाहिए ज़िंदगी को जो हमें लौटा दे जिंदगी को जीने की समझ हमको बता दे वही हमारे लिए पावन ग्रंथ है भाई बाकी सारे ग्रंथ अच्छे होंगे मना नहीं करते बहुत उनका नाम होगा इनको सबको लाल कपड़ा बांध के बढ़िया ताक पर रख दीजिए कहाँ रख दीजिए घर में ताक होते हैं ना और फिर से देखिए कि आप चाहते क्या हो और यदि चाहने को ठीक से पकड़ पाओगे तो कौन सा ग्रंथ काम आएगा वापस खोल लेना उस तो तक काम का ग्रंथ आपको मिल जाए अपने को ये किसी ग्रंथों के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है इतना जरूर कहने का अधिकार है कि प्रमाण नहीं है तमाम ग्रंथ तो बहुत बड़े बड़े हमारे पास रखे हुए हैं जीता जागता आदमी कोई उसके आधार पर हमको दिख नहीं रहा आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात हमको कहाँ बनाइए पहले कहा था हम अधूरे हैं अधूरापन कोई बड़ी चीज नहीं है प्राकृतिक रूप से ऐसा होता ही है बच्चे अधूरे रहते हैं शिक्षा व्यवस्था यदि पूरी मिल जाए तो बात आगे बढ़ती है जैसा कि अभी हो रही थी हाँ जी। जी, जी। मैं सब काम करता है तो फिर ये शरीर क्या करता है चलिए अभी इन सब बातों को अच्छे समझते है कपड़ा लता सब गायब हो गया म भाई जरा मदद करेंगे कहा रखा है ठीक है ठीक मिल गया नहीं दूसरा था ठीक इसको आप ध्यान में रखिएगा बोर्ड को खाली करते हैं हम्म थोड़ा गीला कर दो कोना ठीक से मिटा के फिर से बनाते हैं चीज़ें थोड़ी सी ध्यान भी रहे कल हाँ एक क्वेश्चन था हाँ जी कि आपने बोला शरीर मरता है पर मैं नहीं मरता तो जब शरीर मर जाता है, जाता है मैं पहली बार तो मैंने ऐसा कल कहा नहीं था लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें एक बात सच है कि मैं मरता नहीं है इसीलिए पुनः दूसरा शरीर चलाता मतलब दूसरा शरीर लेता ले जैसे मां के पेट में एक बच्चे का निर्माण शुरू होता है तो बच्चे के मां के पेट में शरीर का निर्माण होता है या मे का निर्माण होता है मां के पेट में बच्चे के शरीर का निर्माण होता है या बच्चे के मेह का निर्माण होता है शरीर का तो मै पहले से रहता है या है ना चार महीने साढ़े दिन महीने चार महीने साढ़े चार महीने में वो मै शरीर को चलाने लगता है है ना और उसका इंडिकेशन माँ को पता चलता है पिताजी थोड़ी पता चलता है माँ को पता लगता ना? हाँ चलना है ना हाथ पाँप चलाना शुरू हो जाते हैं पता लगता है हाँ कुछ होने लगा है उसके पहले उसके पहले वो शरीर रहते हुए भी पता नहीं चलता खाली साइज बढ़ता रहता है पेट का है बाद में उसमें कुछ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी भी चालू हो जाती है तो जिस प्रकार से पेट में शरीर का निर्माण होता है मे निर्माण होता नहीं है तो मैं कहीं रहता ही है और उसकी प्रकार से शरीर नाश होता है या उसका रूप का परिवर्तन होता है और मैं फिर भी रहते हैं उसको आगे समझ लेंगे भैया जी प्री जैसे कहते हैं जो गर्भ में गर्भ संस्कार हाँ हिंदी में हाँ तो वो उसका क्या अस्तित्व हाँ भैया <clears throat> बिल्कुल ठीक है पहले शिक्षा संस्कार को पूरा कर लेते हैं फिर गर्भ संस्कार पर बात करेंगे हाँ इन्हों चार चार हाँ। तो तो हाँ, इन्होंने कहा कि हमने सुना है तमाम ग्रंथों का सार ये सुना कि सुख चाहो तो सुख दो ठीक है और लगता है कि पूरा सार है हो सकता है सार लगे मैं तो थोड़ा सा इसमें प्रश्न कर सकता हूं बात कर सकते हैं हम लोग चाहता कौन है जिसके पास होता है वो चाहता है या जिसके पास नहीं होता है वो चाहता है पैसे चाहते हो तो पैसे दो पैसे चाहते हो तो पैसे नोच रहा है, खा गया कच्चा क्या हो गया ऐसा? क्या शिकायत, है? शिकायत कुल ही कि कि आपने हमेशा ये बताया आप ध्यान देने शादी हो गई तो तो ड्रामा बंद काम एजेंडा पूरा हो गया कब तक ड्रामा करेगा कोई भी ड्रामा कितनी देर चलेगा चलेगा नहीं चलेगा ना, ना खत्म होगा थकेगा तो या, आ, कल ध्यान इसको पूरा कर लें, इसको पूरा कर लें। तो इसमें क्या निकल के आया अभी तक की पूरी परंपरा में हम यही कर रहे हैं और इस सिद्धांत पे प्रश्न नहीं कर रहे हम हम अपने को कम मान रहे हैं थोड़ा ध्यान दो यार हो सकता है वो सिद्धांत या व्यवहारिक हो भले ही बहुत सुनने में बहुत सुंदर लगते हो है ना अब पूरी शिकायत यहीं पर इसी जगह पर खड़ी हो रही है कि जो कुछ भी हमने जैसे कंपनी को आती है कंपनी जब कोई शहर में आती है तो वो क्या बोलती है देखो हम इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं वो कि यहाँ पे आके लोगों को पैसे देना चाहते हैं और एक्चुअली क्या काम करने के लिए आए हैं अगर बाप सुन ले उस इंडस्ट्रीज का और वो सच मान ले कि ऐसे करने जाने वाला तो कान पकड़ के क्या कर रहे बेगू तो जो कल मैंने बात की दीदी को थोड़ा अभी तक पचने रही है ना इंदौर में एक इन्वेस्टर मीट हुई आपने देखा जो इंदौर के निवासी हैं एक बार पहली बार जब हुई मैं उन दिनों नौकरी करता था तो एक बार हमने ऑफिस में जाके हमारे बॉस के साथ बैठे थे और ऐसे पन्ना पलटा तो उसमें इस पन्ने में इतने बड़े बड़े आए और इंदौर में आप तो इंदौर का विकास होने वाला तो मेरे मुँह से निकल गया अरे पूरे देश के चोर इकट्ठे हो गए थे इंदौर में <laughs> उनको भी ऐसे ही नहीं अरे क्या कह रहे हैं यार ऐसे कैसे कह रहे इतने बड़े बड़े लोग आ रहे ये तो बड़ा पचने की बात नहीं मैंने थोड़ा सा उदाहरण किया मान लीजिए एक लाख करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ लगाने का वादा किया मान लेते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया जी हमारे यहाँ के एक लाख करोड़ ले लगाए डाउन द लाइन फाइव ईयर टेन ईयर यदि वो एक लाख करोड़ में से अस्सी नब्बे हज़ार करोड़ भी ले जाएँ वापस ले जाएँ तब तो वो यहाँ दस हज़ार करोड़ दे चले गए तो, तो इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा डाउन द लाइन क्या होगा एक लाख का पाँच लाख करोड़ दस लाख करोड़ ले जाएगा तो कहां से जाएगा ये माल ये माल कहां से जाने वाला है जिन क्षेत्र में जिन जिन जिन जिन परिस्थिति में, देश में एनवायरमेंट से या तो लोगों की जेब से जाएगा या तो एनवायरमेंट से जाएगा तो अभी हमको ये ठीक से समझ में नहीं आया कि इसी फार्मूले पे तो सभी काम कर रहे हैं सारे आडंबर धोखे भरे क्या हो रहे हैं इसी फार्मूले पे हो रहे हैं कि सुख चाहते हो तो सुख दो है नहीं देने का दिखावा करना पड़ेगा शांति चाहते हो तो शांति दो शांति है नहीं शांति का दिखावा करेंगे ताकि आप करोगे है ना चंदा चंदा चाहते हो तो चंदा दो ऐसे तो करते हैं लोग चंदा की पेटी लगा रखते हैं उसमें पहले से नोट डाल कर रखते हैं ताकि आप भी डालो ठीक ये इसी इसी से हम पीड़ित हैं और हम इन्ही सिद्धांतों को अभी भी ठीक से परीक्षण नहीं कर रहे हैं कि कहां जाके अटके बैठे हैं। उस सिद्धांत की यहां कोई बात नहीं कही जा रही इसका जस्ट उल्टा बात किया जा रहा है जिसके पास जो होता है उससे वो बढ़ता है बांटना नहीं पड़ता बांटना नहीं पड़ता बढ़ता ही है यदि कोई आदमी सुखी होता है तो सुख बांटता है है ना सुख बांटता है तो सुख आता है ऐसा नहीं करें एकदम उल्टा करें इसका बात समझ में आई मेरे पास होगा वही तो दूंगा ना दादा नहीं तो मैं देने का ड्रामा करूंगा लो आपको चाहिए नोट लीजिए लीजिए लीजिए और इधर से ले लिया हमने है ना तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात हमको समझ में आती है कि कितना बड़ा झूठ फरेप में हम जूझ रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं हैं सिद्धांत हमारे गलत आदमी गलत नहीं है क्या कहा आदमी गलत नहीं है जिन सिद्धांत पे हम काम कर रहे हैं वो सिद्धांत पूरे नहीं है हा या ना एक बार जोरदार ताली आदमी के लिए भैया जी कल गोष्ठी में एक प्रश्न आया था प्रीति दीदी से कि ये ध्यान या मेडिटेशन क्या है उनका कुछ कहना ऐसे था कि इस अवस्था में शरीर और जो जीवात्मा है वो एक हो जाती है या कुछ एक अलग ही स्टेज व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो ये आपका मतलब प्रश्न प्रीति दीदी का था लेकिन गोष्ठी में फिर ऐसी बात निकली की प्रीति डिंडो का उनको दोनों माइक यार ये नेतागरी छोड़ो यार मैं उनको तो बोलिए प्रीति दीदी उन्होंने जो, जो कहा वही है मेरे को समझ में नहीं आप बताओ ना बता दीजिए, बताओ क्या कह रहे हो चलिए अच्छे से सोच लीजिए फिर बताइएगा ठीक और ये मुद्दा आगे हम एड्रेस करने वाले हैं अगर उससे समय नहीं हाल होगा तो बताइएगा ठीक है थोड़ा आगे बढ़ाएं, थोड़ा आगे बढ़ें कल जितनी बातें हुई उसको और आगे उसमें समझने की ज़रूरत है या नहीं है हाँ या ना चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया से कल हमने एक कुछ बातें कही थी जिसमें हम मानव का अध्ययन शुरू किए हैं ये दिख रहा है आपको ये प्रांजल प्रेम भाई कोई नया पेन लीजिए उसके नीब थोड़ी सी काट दीजिए सीधी तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा उसका आपको बताया था सर यह पेन हाँ जी तो मानव में देखेंगे तो मानव में दो चीजें हमने देखने का प्रयास किया एक मैं है और एक मेरा शरीर है शरीर की कोई क्रियाएं हमने कल देखी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैं की कोई क्रिया हमने देखी इसमें कोई कोई कंफ्यूजन बचा होगा तो उसको पूरा ठीक कर लेते हैं जैसे सुखी होना ये शरीर में होता है या आप में होता है सुखी कौन होता है मैं होता है या शरीर दुखी कौन होता है गुस्सा कौन होता है शांति किसको होती है ठीक है बात आशा किसमें निराशा किसमें तो ये सारी क्रियाएं किसमें समझना किसको ये सब समझ में आ रहा है तो मे की कुछ क्रियाएं हमने समझ ली और शरीर की क्रियाएं देखे था दिल का धड़कना किडनी का काम करना नाखून का बढ़ना बाल का बढ़ना ये सब क्रियाएं शरीर में हो रही है और ये दोनों मिलके एक मानव है तो दोनों मिलके कुछ चीज़ें हो रही हैं जैसे बोलना सुनना चलना काम करना है ना ये मे में, में निर्णय होते हैं और शरीर में पालन होता है थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं तो ये समझ में आता है कि इनमें से डिसीजन मेकर कौन है निर्णय करने वाला कौन और पालन करने वाला कौन हिंदी समझ में आती है डिसीजन मेकर मैं आप क्या हो आपका क्या काम है कुल काम क्या है आपका मैं का कुल काम क्या है कोई दूसरा काम नहीं आपका चीजों को ठीक से समझना है समझने के बाद डिसाइड करना है तो जज कौन है ठीक पालन कौन करेगा ये बात समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत है? निर्णय लेने वाला कौन? हाँ दीदी क्या कह रहे मेरा ये सवाल है कि जैसे हम जब सोते हैं हाँ जी तब जो सपना आता है वो किसमें मैं मैं होता है कि हमारे शरीर पे मतलब ये वो होता है। आप बताओ मुझे आईडिया नहीं इसलिए आपसे पूछ रही सपने आप देखती हो या आपका शरीर देखता है तो हम सो रहे होते हैं आप सोती हैं आपका शरीर सोता है शरीर आप तो जगती रहती हैं आप अपने बुआ घर बहुत दिन से नहीं गई थी तो बुआ घर चली जाती है सपने में है ना आज दिन भर में जो कुछ बातें हुई रा, वापस वा, रात में रिविजन करती रहती है नहीं कई बार ऐसे होते हैं कि जो हम सोचते भी नहीं है वो हमारे सपने में आते हैं जैसे मतलब बहुत चीजें होती हैं ऐसे जो चलिए और इस पर एक्सरसाइज करेंगे अभी बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे आपको पता चलेगा ठीक है यहाँ तक तो सहमति होगी सपना आप ही देखती हो अच्छा बुरा सपना उससे प्रभावित आप ही होती हो नहीं होती हो और प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाए तो फिर शरीर भी प्रभावित हो जाता है है ना तो सपने आप देखती हो निर्णय आप करती हो हाँ जी सपना भी हमेशा नहीं देखते ना। तो तब हम दोनों सो रहे थे क्या? शरीर भी सोती है हर रोज हम सपना नहीं देखते हैं कभी कभी देखते हैं तो जब हम सपना नहीं देखते हैं आराम से सोते हैं तो मतलब हमारा मैं भी सो रहा होता है क्या दीदी मैं अगर सोता तो आपको उठाते कौन है ना आप जगते रहते हो सुनते रहते हो पहले आवाज आपको कान आपके सोते हैं थोड़े थोड़े सोते हैं मतलब हाइब्रेड होता है मिनिमाइज होता है आवाज आपके पास कम जाने लगती है आप सुनते रहते हो आपका नाम क्या है अलका अलका जाके बोलते हो अलका दीदी अलका दीदी तो आपको थोड़ी दूर से आवाज आती है फिर थोड़ा बाद अलका तो उड़ जाते हो अगर आप सो जाते तो आपको कोई ब्रह्मा जी भी नहीं उठा सकते ठीक आप सोते रहते हो मतलब हम भाषा बोलते हैं हम सो रहे हैं वस्तु तो हमारे शरीर को सुला रहे होते हैं है ना अभी थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं चीजें और समझ में आ जाएगी प्रश्न बाद में लेते हैं तो शरीर हमारा पालन करता है शरीर थक जाता है शरीर को नींद भी आ गई शरीर को नींद आ गई सुलाते आप ही हो शरीर क्या करता रहता है शरीर अपनी स्थिति और अपनी आवश्यकता दो चीजें है ना अपनी आवश्यकता और अपनी स्थिति दोनों को बताता रहता है किसको बताता रहता है मैं उसको निर्णय करता है जैसे अभी ये भैया यहां बैठे हुए हैं दोनों पैर इन्हें निर्णय किया अंदर कर ले तो पैर अंदर कर लिए अंदर करने वाला कौन निर्णय करने वाला कौन अब तुरंत सिग्नल भी आता है बढ़िया है आराम है आराम है आराम है थोड़ी देर बाद आता है दुखने लग गया दुखने लग गया दुखने लग गया दर्द होने लगा ऐसा होता कि नहीं होता तो ये बोलते हैं अभी हाल तो पलटा था अभी दुखने दे दुखता रहता है दुखता रहता है बताता रहता है लेकिन वो बताने में चूकता नहीं है आपको लगातार बताता रहता है दुख रहा है दुख रहा है आप बोलते बड़ा रहने क्या फर्क पड़ता है आप इधर लगे हो आप नहीं ध्यान देते हो आप इग्नोर करते हो सिग्नल आते रहते हैं आप उसको अभी बोलते रहेंदे फिर आप बड़ा एक बड़ा निर्णय करते हो बहुत जोरदार वाला कि पेड़ लंबा कर ले <laughs> कितना बड़ा निर्णय कर लिया आपने पेड़ लंबा कर ले लंबा कौन करेगा फिर वो बोलता है आप आराम हो गया दर्द कम हो गया दर्द कम हो गया बढ़िया है बढ़िया है वो सिग्नल आपको देता रहता है बढ़िया है बढ़िया है फिर बोलता है आप दुखने लग गए यहाँ पे फिर आप बोलते हैं अभी ऐसा किया था पड़ा रहता थोड़ी देर ऐसी तो ये सब कार्रवाई आप में चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है ना ऐसी आप नींद रात्रि में आप अपने शरीर को सुलाते हो आप एक करवट पे लग, अपने शरीर को लटा दिए ये दुखने लगता है वो आपको बताते रहता है दुख रहा है दुख रहा है दुख रहा है आप बोलते हैं पढ़ा रहे यार अभी मेरे को बुआ के घर नानी के घर मामा के घर अमिताभ के घर ऐश्वर्या राय के मिलना ये तमाम तरह के जो पेंडिंग काम है वो चलते रहते हैं और एक लेवल के बाद ज्यादा हो गया कि बहुत ज्यादा दुखने लगा तो बोलते करवट ले ले करवट आपकी निर्णय से होती है शरीर अपने आप करवट लेता है शरीर में कितनी भी गहरी नींद रहो करवट लेते हैं आप हैं या आपका शरीर लेता है जिम्मेदार कौन है उसका आपसे बिना पूछो करवट भी ले सकते है ना अगर अपने आप गरबलने लग जाएगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कुछ हो जा रहा है तब तो बोलेंगे शरीर में कोई बीमारी हो गई है होगी आप ही कई लोग ऐसे कर रहे हैं अपने आप करते हैं या शरीर अपने आप कर रहे हैं अपने आप हो रहा है या वो जीवन में हो रहा है यदि जीवन में हो रहा है तब तो बीमारी नहीं है और यदि अगर जी निर्णय में, में नहीं हो रहा है मैं कोई जीवन करे यदि मैं में में निर्णय नहीं हो रहा है तब तो वो एक शारीरिक व्याधि है यानी ट्रेवलिंग हो रहा है ऐसा सा कुछ हो रहा है तो यह समझ में आ जाए कि शरीर की अपने एक आवश्यकता है और एक स्थिति है उसको ये अवगत कराता है किसको किसको अवगत कराता है मैं क्या करता है भाई भाई भाई भाई भाई जरा बाहर तो ये समझ में आया कि अब ये निर्णय लेता मैं हूँ जितनी इसकी समझदारी है उतने ही निर्णय लेता है फिर उसका जो भी फर्क इस पर पड़ना वो पड़ेगा ये बात समझ में आ गई इस प्रकार से आइए आइए ऐसे होता है घर जाने के बाद अजय अजय कोई बात तो ये समझ में आया कि शरीर की कोई आवश्यकता उसकी स्थिति की सूचना मैं को मिलती है मैं अपने समझदारी के आधार पर उसको निर्णय करता है ये क्रियाओं की बात हो गई तो शरीर को हम यहां कह रहे हैं कि ये साधन है चलिए और थोड़ा आगे देखते हैं अभी हमने देखना शुरू किया कि दोनों की आवश्यकता अलग अलग है एक तो क्रिया है हमने समझ ली दूसरा हमने समझ लिया आवश्यकता अलग अलग है।, है ना तो कल हमने देखा था शरीर की आवश्यकता क्या है सुविधा शरीर की क्या आवश्यकता है सुविधा सुविधा की दो कैटेगरी है सुविधा की कितने कैटेगरी दो कैटेगरी की सुविधाएं एक कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं आहार आवास और छोटे मोटे साधन शरीर को जो सुविधाओं की आवश्यकता है उसको कह रहे हैं आहार दे दो भैया आहार समझते हैं पोषण संरक्षण के लिए जो कुछ भी आवास प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ भी और छोटे मोटे साधन जैसे चप्पल है तपेली है है ना बिस्तर है ये सब क्या है एक प्रकार के छोटे मोटे साधन एक कैटेगरी है ये कैटेगरी कह के लिए आवश्यक है क्यों ज़रूरत है इसकी यदि इसको ठीक से समझते हैं और ठीक से यदि इसको हम समझेंगे समझने वाला कौन है कि मैं या शरीर कौन समझेगा समझता है मैं है निर्णय कौन करेगा मैं यदि हमने ठीक निर्णय किए और इनको ठीक तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई त्यागने की बात ही नहीं हो रही है सुविधाओं को ठीक से उपलब्ध कराया तो इसका इसका प्रतिफल में क्या होगा इसके प्रतिफल में क्या हुआ शरीर मेंटेन रहेगा या स्वस्थ रहेगा तो एक वो सामान है जिसकी आवश्यकता इस बात से है नहीं कटा वो ठीक से काटिए उसको नहीं चलिए छोड़िए छोड़ दीजिए तो सुविधा की एक कैटेगरी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य है ये ठीक है सुविधाओं की दूसरी कैटेगरी भी है उसमें क्या क्या चीज आती है दूरगमन दूरदर्शन और दूर श्रवण कैटेगरी टू बी कैटेगरी ए कैटेगरी ए इज रिक्वायर्ड टू कीप यर बॉडी फिट हेल्दी कैटेगरी बी इज दूरगमन दूरदर्शन दूर, दूर, दूर श्रवण फॉर ये सब सामान किसको चाहिए के लिए चाहिए परपज क्या है हम बात कर करें क्यों की आपने ध्यान दिया होगा हमारा सारा ध्यान कहां पे है क्यों तो ये सामान चाहिए क्यों शरीर को क्यों चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और ये सामान भी चाहिए शरीर को क्यों कोई बताएगा ये मैं नहीं बताऊंगा ये आपको बताना है क्यों दूरगमन दूरदर्शन दूर, दूर श्रवण दूर आपको चाहिए या आपके शरीर को आपको चाहिए कि आपके शरीर को पहले स्पष्ट करिए शरीर को चाहिए ना हाँ या ना शरीर को चाहिए शरीर को चाहिए क्यों मैं, मैं की पूर्ति के लिए मैं की पूर्ति के लिए ये तो शरीर की बुद्धि के इस, लिए मैं मैं का कोई इंस्ट्रक्शन है जिसको सोल्व करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा दे बोलिए हा ओके दूरगमन ट्रांसपोर्टेशन दूर श्रवण दूर टेलीविजन दूरदर्शन है ना टेली टेलीफोन टेलीविजन and communication, this इज होल थिंग इज कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन एंड ये चाहिए किसको मैं को नहीं चाहिए शरीर को चाहिए क्यों अरे वो तो लिखा ही सुविधा के लिए क्या सुविधा के लिए ये सारी सुविधाएं चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सारी सुविधाएं क्यों चाहिए शरीर को मेंटेन रखने के लिए वो तो ये चाहिए नहीं नहीं अगर दूरगमन करते वक्त इधर दूरगमन करते वक्त अगर इतना हम चल नहीं सकते हैं तो उसके लिए व्हीकल चाहिए अरे मेरे सर जी अगर आप सच में पैदल चले जाते हैं ना इंदौर तो शरीर और ज्यादा स्वस्थ हो जाता है वो इंदौर में पैदल जा सकता हूँ बम्बई नहीं जा, जा सकता हूँ ना लोग जाते हैं अगर स्वस्थ रखने के लिए बंबई पैदल चले जा पक्के में स्वस्थ हो जाओगे ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ हार्ट प्रॉब्लम सब खत्म मोटापा दिक्कत ही खत्म नींद नहीं आ रही प्रॉब्लम ही खत्म सच्ची बात बता रहे हैं आपको है ना अभी अरे कहाँ <laughs> भैया बीच में फ्लैट हो गए ये बात सच है तो गाड़ी में जाने पे ज़्यादा फ्लैट होने की संभावना है या पैदल जाने में ज़्यादा संभावना है पैदल जाने में अरे क्या बात करते हैं एरोप्लेन में सबसे ज़्यादा संभावना ट होने की है ना ट्रेन में भी गाड़ियों में गाड़ियों में कितने एक्सीडेंट होते हैं अरे साइड साइड में जाना रोड जहां रोड नहीं वहां चलना एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा दीदी थोड़ा बुद्धि लगाओ जहां पर रोड है फोर लेन कार का रोड है वहां थोड़ी चलने का है वो रोड को छोड़कर दस फीट दूर जाने का जहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकता है एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा आपका चीजों को समझने की जरूरत तो इसलिए बातें कर रहे हैं हाँ जी भैया ऊपर या दूर और थोड़ा वॉल्यूम कम करिए है माइक का आजकल क्या हो गया की बीवी अपने पति से बाजू में बैठा हुआ है थ्रू इंटरनेट ही बात करती है ऑनलाइन पेज पे जाने के बाद ही पता हाई हेलो हाव आर यू और कैसी गुजरी रात है ना उनकी एक्टिविटी को आसान करने के लिए है वो एक्टिविटी में तो कम ही हो गया दूर दरा नहीं जैसे भैया जबलपुर से यार लो पहले लो। एक आदमी जबलपुर जाता था रुको एक मिनट ठीक है तो चला गया एकदम आराम से एक महीने में जबलपुर पहुंचा मैंने तो मैंने वहीं रहा फिर महीने भर में आ गया आज ज़िंदगी में आराम था या कठिनाई थी अभी तो सुबह जाके जबलपुर जाके दिन भर हाईकोर्ट में खड़ा होकर शाम को वापिस दौड़ के इंदौर आना है और सुबह बंबई जाना है अभी हमारी हालत ज़्यादा टाइट हो गई या हम रिलैक्स हो गए अब? उसका उपयोग क्या किया वो ठीक है बट इसका ज़रूरत तो उस आपकी आपकी एफर्ट को कम करने की एक सुविधा थी ये हमारी एफर्ट कम हो रही है हमारी एफर्ट बढ़ रही है से? अभी तो दूर, दूर, दूर दर्शन है, उससे आप, आप अगर जाके, मिलके आते, उसको कम करने की एक था, उसका आपने क्या उपयोग किया वो अलग बात है पर यह है कि भाई दूरदर्शन दूर है या दूर नहीं, है? मेरा प्रश्न और फिजिक ले कर देता हूँ जिस प्रकार से आहार आवास छोटे मोटे साधन ये जो सुविधाएं है ये सुविधाएं शरीर के लिए चाहिए है ना और ये ये सब सुविधाएं मिलने से शरीर स्वस्थ होता है इसका मतलब क्यों का उत्तर हो गया आहार आवास अलंकार क्यों चाहिए है ना घर खाना मेरे को लोगों को दिखाने के लिए नहीं चाहिए स्वस्थ होने के लिए चाहिए कपड़ा मेरे को कौन सा पहनना है मेरे शरीर को स्वस्थ होने के लिए घर मेरे को कैसा बनाना है मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो सारी ये ए तरह की कैटेगरी की जो सुविधाएँ हैं वो क्यों चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि बी तरह की कैटेगरी हमको क्यों चाहिए मैं तो पूछ ही नहीं रहा हूँ कि आसान हुआ या कठिन हुआ उस पर मत जाइए हाँ जी भैया जी मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो दूसरी वाली कैटेगरी है वो भ्रमित मानव के मे को सुख पहुंचाने के लिए अच्छा आपने ये कहा कि ये जो बी तरह की कैटेगरी है ये जो सामान हम शरीर को देंगे तो इससे मे को सुख हो जाएगा तब तो ये फिर कल आपने जबरदस्ती कटवा दिया तब तो आपको कहना था सुविधा में सुख है ए कैटेगरी में नहीं है लेकिन बी कैटेगरी में है तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये तो बहुत तो हमने तो बीच में लाइन खेच रखी देखो इसको जो चाहिए इससे क्या उपलब्धि पूर्ति करना इसको है इसको ये बात सच है आहार शरीर को चाहिए जिम्मेदारी किसकी है अगर आहार शरीर को नहीं मिला तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा ज्यादा लंबे समय में लेकिन यह दुखी इस बात से नहीं है कि शरीर को खाना नहीं मिला बल्कि दुखी यदि होगा तो इस बात से कि जिम्मेदारी किसकी थी तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा हूं इसका दुख हो सकता है लेकिन खाने नहीं मिलने से दुखी नहीं हो सकता है अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सक रहा हूं तो एक भाग में आंशिक कुछ हो सकता है लेकिन यहाँ पे दूसरी बात कही जा रही है बहुत भी इस... भी शायद चाहिए। समझ पूरी करने के लिए चाहिए वेरी गुड जोधा तालीन के लिए अब पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए उत्तर लेकिन लाए तो ठीक ही है देखो मानव की ताकत है प्रकृति में उत्तर रहता है थोड़ा ढूंढने जाते हैं तो मिल जाता है ये एजुकेशन के टूल्स हैं आर द टूल्स फॉर एजुकेशन नीडेड फॉर द बॉडी है ना बाय द बॉडी टू एजुकेट द है ना एजुकेशन फैसिलिटी डेवलप करने के लिए टूल है उत्तर यदि, यदि समझ में नहीं आया तो हमने इसको क्या कर दिया मनोरंजन में डाल दिया क्या तो मनोरंजन में डाला तो भी गलती हुआ या तो इसको हमने डाल दिया भोग में तो भी गलती हुआ या तो हमने डाल दिया इसको लड़ने में तो भी गलती हुआ ये तीनों ही चीजों में अगर जाता है तो ये क्या हो गया एक प्रकार का क्या हो गया ये? गलती है तो दूरगमन दूरदर्शन दूरश्रवण केवल और केवल एजुकेशन के लिए है क्योंकि मानव में अगर हम बात करेंगे मानव कल्पनाशील है शिक्षा उसको अनिवार्य है शिक्षा के लिए सुविधा अनिवार्य है और दूरगमन दूरदर्शन दूर, दूर श्रवण दूर केवल और केवल शिक्षा के टूल्स हैं यदि कल जो भाई अपना प्रणव भाई बात कर रहा था उस पर आज इसका उत्तर हो सकता है यदि आज भी इन टूल्स को यदि हम एजुकेशन में यूज़ करेंगे तो यदि आप पेट्रोल जला भी दे रहे हो तो इतना बड़ा अत्याचार नहीं हो रहा है लेकिन आज आप ये टूल्स को कहाँ यूज कर ले रहे हो मनोरंजन में यूज कर रहे हो आप इस टूल को भोगने में कर रहे आदमी सुबह बंबई में शाम को दिल्ली में गाय के लिए नोट कमाने के लिए नोट को इत, कितना चाहिए तुमको वो पता नहीं है तो वो भोगने में चला गया और भोगने में चला गया तो धरती के सारे रिसोर्स उसको कम पड़ने लगे है ना नहीं तो लड़ने में चला गया नहीं तो सारा का सारा जो काम है लड़ने में चला गया तो भोगने लड़ने और मनोरंजन में यदि ये सब टूल्स को यूज करते हैं हमारी धरती में पॉल्यूशन होने ही वाला है ये बात निश्चित मान लीजिए क्योंकि दिस टूल्स आर नॉट फॉर अवर भोगना भोगना समझते हैं ना भोगना समझते हैं भोग खा के घूम के सुखी होना बराबर भोग है ना क्या हुआ हवा नहीं आ रही तो खोल दीजिए छोटे वाला खोल दीजिए वहाँ अच्छी आवा आप यहाँ क्यों बैठते हो उधर जाके बैठो ना इधर आ जाओ खोलने के लिए बोल रहे हैं वो अलग तो गेट ठीक है भैया ये जो बी कैटेगरी आपने लिखी है हम्म तो ऐसा भ्रम हो रहा है मुझे कि ये तो मतलब शरीर को वाकई तो कुछ इनमें से कुछ चाहिए नहीं ए कैटेगरी में जैसे कि आपने आहार लिखा है तो शरीर वाकई इंडिकेशन करता है कि आहार चाहिए आपको आपकी बॉडी को चाहिए तो दूरगमन के लिए दूरदर्शन दूर, दूर दूर दूर। दूर के, दूर के लिए कुछ शरीर को चाहिए ऐसा शरीर हमें कभी बोलते नहीं ये तो हमने चीजें जैसे जैसे, जैसे इंसान बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे ये चाहिए आपका प्रश्न सबको समझ में आया नहीं यार फिर से कहू मेरा ये सवाल है कि आहार की जो कैटेगरी है या ये कैटेगरी में हम जिन चीज़ों को रख रहे हो शरीर हमें वो वाकई शरीर को चाहिए हमें शरीर बताता है कि भूख लगी है तो उसको आहार चाहिए ये कैटेगरीज तो हम खुद पैदा कर रहे हैं दूरगमन दूरदर्शन इस ये ना दें शरीर नहीं चल सकता ऐसा तो कुछ है नहीं है तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये शरीर को चाहिए ये बहुत ठीक बात <coughs> क्या भाई ने कहा सबका ध्यान गया कि ए कैटेगरी का सामान नहीं मिलेगा तो शरीर जिंदा रहना या स्वस्थ रहने पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा और बी कैटेगरी का जितना काम है सामान है उस वो अगर नहीं होगा तो एजुकेशन विल बी डिफिकल्ट टास्क सो इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ योर बॉडी टू सस्टेन ओनली बट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एज सुन एज यूल इन्वॉल्व इन द एजुकेशन प्रोसेस देन यू विल नीड फ्यू थिंग्स लाइक दूरगमन दूरदर्शन दूर श्रवण दिस एजुकेशन इज फॉर मी सो देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन शरीर एंड मे है ना तो एजुकेशन तो मैं कहीं होना है लेकिन टूल्स तो शरीर ही यूज़ करेगा ना जैसे ये माइक है ये माइक को मैं थोड़ी यूज कर रहा हूँ मैं तो मेरा मेरा रेंज कितना है मैंने अपने ब्रेन में सिग्नल गया ब्रेन में सिग्नल जाने के बाद ये जो हमारा गला है इसमें से आवाज़ निकला मेरा रेंज इतना ही है है ना उस गले के आवाज को कितना कम ज़्यादा करना है धीरा करना है मोटा करना है सोर ऊपर करना है नीचे करना है ये सब हम कर सकते हैं ठीक ये हमारे कंट्रोल में है उसके बाद का ये सारा कंट्रोल अभी शरीर से निकलने के बाद इनके बीच में हो रहा है टू फैसिलिटेट माय गला आई एम यूजिंग दिस नॉट फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ यू और फॉर माई है ना नॉट फॉर भोगने के लिए मैं इसको पहन के खड़ा होगा हीरो बन रहा देखो आई एम एंजॉइंग दिस ठीक अगर उसके लिए होगा तो बात पूरी नहीं पड़ेगी या लड़ने के लिए जैसे अभी तो जितने भी ये औजार बने हैं अगर आप इसकी रिसर्च करोगे तो ज्यादातर तो लड़ने के लिए अपने बनाए मोबाइल गाय के लिए बनाए आपको जान के आश्चर्य होगा या दुख होगा या सरप्राइज करेंगे जितनी भी चीजें अब तक दूरगमन दूरदर्शन दूरश्रवण आदमी ने बनाई वो लड़ने के लिए बनाई ये पता है फॉर वॉर ऑनली एवरी मशीन जो इसको आप अपने घर में यूज़ करते हो वो वार के लिए बनी है छोटी सी बात करूँ तो आपको पता चल जाएगा जैसे रेफ्रिजरेटर वार के लिए बना है आपके घर के लिए दूध जमाने के लिए आइसक्रीम बनाने के लिए नहीं बना है। ठीक है ना वार में जब जहाँ पर ऐसे जो बर्फ़ है जहाँ बर्फीली जगह में लोग लड़ाई करते हैं और पर दवाइयों को प्रिजर्व कैसे कर करें क्योंकि दवाइयाँ जम जाती हैं तो वहाँ पर फ्रीज़र बनाए गए जो कि तापमान को ठीक रखेंगे है न गर्मी में कम रखेंगे और ठंडी में बड़ा कर रखेंगे राउंड ईयर वाले फ्रिज उसके लिए बनाएंगे एयर कंडीशनर आपके शरीर के लिए नहीं बनाए गए एयर कंडीशनर वो जो जो तोप के तोप चलती है ना क्या बोलते हैं उसको टैंक वो टैंक पूरा लोहे का होता है और लोहे में आसपास चारों तरफ गोली बारूद चलती रहती है गोली बारूद कारण लोहा का डब्बा गर्म हो जाता जो अंदर आदमी बैठे रहते हैं उनको सैनिकों को मारना बड़ा आसान था क्या करने का है? वो गोले के आसपास पहले जो तोप के मतलब क्या बोले टैंक के आसपास खूब सारी आग करते रहते थे तंग आके गर्मी में आके वो आदमी है ना ढक्कन खोल के बाहर आता था और उसको ठाएँ से गोली मार देते थे लोग तो अब ये बड़ा झंडा डी क्या करे आदमी तो उसके लिए कुछ ऐसी मशीन बनाओ बनाते रहे क्या करे क्या करें जिसमें कि वो टैंक को अंदर ठंडा रखा जाए ताकि अंदर आदमी आराम से बैठा रहे उसके लिए उसके लिए एयर कंडीशन बनाए गए मोबाइल आपके लिए नहीं बनाए गए दाल के अभाव सब्जी के अभाव अमेरिका से इंडिया में फ़ोन कर रहे कि सब्ज़ी में क्या बनाया था उसके लिए नहीं है ना सेनाओं को कहां, कहां पे गाइड करने के लिए किधर कौन जा रहा है आपस में कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल बनाए गए ये सब लड़ने के लिए चीजें बनाई गई थी लेकिन ये सब चीजों की उपयोगिता है क्योंकि प्रकृति में बनने का प्रावधान का मतलब ये है कि इनकी कोई उपयोगिता है और उपयोगिता क्या है इनकी एजुकेशन के टूल से एजुकेशन के टूल से क्या निकल के आया जिस प्रकार से इससे ये निकल गया इससे क्या निकल के आया क्या उपलब्धि क्यों है मानव को अपना महत्व स्पष्ट हो जाए एजुकेशन से हम क्या चाहते हैं मानव को अपनी उपयोगिता स्पष्ट हो तो मानव को अपनी उपयोगिता मतलब महत्व स्पष्ट हो ऐसे महत्व को समझने के लिए ये कैटेगरी बी टाइप की चीजें हैं ये बात समझ में मारी अब कौन कैसे यूज कर रहा है देख लीजिए जब भी जब भी जो चीज़ जिस चीज के लिए है यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे हम दुखी रहेंगे परेशान ही रहने वाले है ना तो ये सारे साधन ना तो मनोरंजन के हैं ना ही ये भोगने के हैं और ये ना ही लड़ने के लिए हैं इन साधनों में कोई गलती नहीं है अधिकतम ये हो सकता है कि इन साधनों में जो ईर्धन का प्रयोग हो रहा है जैसे कल प्रणव भाई कह रहे थे वो ईर्धन ठीक नहीं है अगर इर्धन ईर्धन ठीक हो जाए और हम इसका उपयोग यदि ठीक नहीं करेंगे तो क्या हम दिक्कत से दूर रह सकते हैं हो सकता है कल को आपकी सारी कारें सोलर पावर्ड हो जाएं और सोलर सेल में भी जो आप कह रहे हो कि जिस प्रकार का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है वो कोई अच्छी तरीके से सोलर सेल बन जाए तो क्या हमारा ट्रैफिक का प्रॉब्लम क्या हमारा एक्सीडेंट का प्रॉब्लम क्या हमारा और जो दिक्कत है कम हो सकती है कभी नहीं होने वाली होने वाली तभी है कि इसमें प्रयुक्त होने वाला ईर्धन ऊर्जा वो भी ठीक हो एन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और मानव को भी उसका उपयोग करने की तमीज़ हो मानव को भी उसका उपयोग करने की अभी हमने क्या किया ए और बी दो तरह की कैटेगरी शरीर को चाहिए और एक चाहिए उसको जिंदा रखने के लिए स्वस्थ रखने के लिए और दूसरी चाहिए एजुकेशन का टूल है जिससे कि आदमी अपनी महत्व को ठीक ठीक पहचान कर सके ये ठीक हो गया यहाँ तक बात ये बात ठीक समझ में आया तो दुखी हम इस बात से नहीं है कि पेट्रोल जल रहा है, है ना उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं ये भी हमको दिक्कत है तो सदुपयोग न तो अभी इसका हो पा रहा है और सदुपयोग ना इसका हो पा रहा है क्योंकि सदुपयोग करने का निर्णय किसका है मैं का और मैं को जब तक अपना उपयोग समझ में नहीं आता है मानव को अपना उपयोग समझ में नहीं आता है तब तक किसी भी चीज का सदुपयोग हो ही नहीं सकता है क्या कह रहे हैं जब तक हम समझदार नहीं होते हैं धरती पर किसी भी चीज का हम सदुपयोग कर ही नहीं पाएंगे न खाने का न रोटी का ना हवा का ना पानी का न किसी चीज का तो अगर ये बात हमको समझ में आती है तो हमको यह भी समझना पड़ेगा कि अब मानव की आवश्यकता मतलब मैं वाले भाग में क्या आवश्यकता है मानव की एक आवश्यकता शरीर के आधार पर है वो इस प्रकार से ठीक है ये बात अभी एक गहरे मुद्दे पे हम डिस्कशन करने वाले हैं मैं को क्या चाहिए क्या चाहिए <coughs> ठीक है ये बात <coughs> भ्रमित मानव का सुख क्या है सुख की बात तो सभी कर रहे हैं सुख की बात यहाँ भी कर रहे हैं तो कल हमने जैसे देखा कि भ्रमित मानव का सुख क्या है वो उसको लिख देता हूं और फिर जागृत मानव का सुख क्या है अभी किसी ने प्रश्न भी पूछा था फिर से लिख देता हूँ कल यहाँ जो लिखा था तो भ्रमित मानव का सुख क्या है कोई बता सकता है कल क्या लिखा था भ्रमित सुख क्या है बताए कोई हा जी पहला चार विषय हा जी दूसरा कहा गया हमारा माइक मैन? क्या कर रहे हो आप आपको पता है क्या करना है तो हाथ मत में तस्टावास तो चार विषय और पांच संवेदना और आपको बताना है हाँ जी जोर से बोलिए रूप पद बल धन नाम भाषा ज्ञान मोक्ष ईश्वर सुविधा और संग्रह समझते हैं ना एक्यूमुलेशन हाँ जी और रुचि युद्ध मनोरंजन टूरिज्म ये भ्रमित मानव का सुख अब तक इन्हीं में से किसी सुखों के सारे आप जी रहे थे हाँ जी रिवीजन। कौन करेगा रिवीजन? बताओ भाई शांता रिवीजन करो माइक दो भाई माइक नीचे मनी ही नेम और कलर he's more into uh, materialistic things he tries to find happiness in these things in these things hmm. and he's uh, what are the those things like food structure matlab choice money name entertainment tourism uh, he finds uh, happiness in these things but basically it does not happiness that's what got the point char vishay can you explain it Actually, uh, चार विषय आहार, आहार निद्रा, निद्रा। भय और मैथुन है ना? आहार में सुख पाना निद्रा में सुख पाना भय में सुख पाना और ये सेक्स में सुख पाना ये जो हो गया चार विषय ये समझ तो मानो इन में आया तो भ्रमित मानव इनमें सुख को तलाशता रहता है ढूंढता रहता है मिला किसी को किसी को सुख मिलता है इसमें हाँ या ना क्षणिक मिलता है किक है। किक पड़ती है किक होता है है है क्यों एक प्रकार का आवेश है ना क्योंकि पर पर आ जाइए लौट लौट के यहां पर के आइए सुख तो उसका प्रमाण कोई भी सुख होगा तो प्रमाण भी न हो सकता है क्या ठीक तो चार विषय ये समझ में आ गया तो भैया चार विषय में तो वो भी आगे हाँ जी तो करना चाहिए नहीं करना उसमे सुख नहीं है मतलब भैया खाना खाते हैं है। चारिला विषय है आहार आहार हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है या नहीं हा या ना निद्रा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है या नहीं हा या ना जो भाई है उसके भाई का भाई भयभीत रहने के बजाय सुरक्षित रहें या नहीं रहें हाँ या ना कीड़ा ना काट ले छत पे से गिर जाए टांग ना टूट जाए करंट ना लग जाए तो भयभीत रहें या सुरक्षित रहें है ना हम हम ये चाहते हैं कि धरती पर मानव परंपरा बनी रहे या नहीं बनी रहे हाँ या ना कि हम ही बस पैदा होकर अब मर जाए ख़त्म करें आगे जनरेशन पैदा ही ना हो तो बच्चे यदि हम चाहते हैं बच्चे पैदा करना चाहते हैं बच्चे चाहिए तो बच्चे पैदा करने के लिए यह हमारे लिए सुखी होने का कार्यक्रम नहीं है भैया जी इसको पहले ठीक समझ लीजिए रुके दीदी एक मिनट चार विषय हमारे शरीर की आवश्यकता हो सकते हैं मानव परंपरा में अगली पीढ़ी रहे उसकी आवश्यकता हो सकती है जरूरत पड़ने पर हमारे शरीर में ही ऐसे यंत्र लगे हुए हैं जिनसे की हम और अधिक अधिक शरीरों को पैदा कर सकते हैं मानव को पैदा कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार अभी जनसंख्या बढ़ रही है घट रही जनसंख्या का थ्रेड आ गया है या नहीं आया है और बच्चे पैदा करने की जरूरत है या नहीं है हाँ या ना आप तय करिए नहीं है तो नहीं करिए अगर जरूरत है तो करिए पांच संवेदनाएं, पांच संवेदना का मतलब क्या हुआ हमारे शरीर में जैसे रूप आँख को देखने के लिए मतलब रूप को देखने के लिए आख काम करता है हरा कलर देखा लाल कलर देखा सफेद कलर देखा ना ब्लू कलर देखा ब्लैक कलर देखा ये सब रूप है स्क्वायर राउंड गोरा काला ये सब कहा से पता चलता है आंख के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से तो पांच तरह की इंद्रियां हमारे अंदर सेंसेशन है उन सेंसेशन में ही सुख को ढूंढना ठीक जैसे बहुत सारे प्रकृति प्रेमी धरती पे बहुत सारे प्रकृति प्रेमी है अगर उनको आप देखो ऐसे सोकॉल so जो प्रकृति प्रेमी है सबसे ज़्यादा नुकसान वही कर रहे हैं वो क्या प्रेमी है? हरा कलर बराबर प्रकृति कौन सा कलर ग्रीन ग्रीनरी ठीक तो ग्रीनरी में क्या सुख है अरे ग्रीन भी कलर है लाल भी कलर है ब्लैक भी कलर है वाइट भी कलर है है ना इन कलरों में कोई सुख क्या आप बहुत दिन तक आपकी आँखों पर एक जैसा कलर का इफेक्ट आता है और अचानक दूसरा कलर का कोई के सामने खड़ा होता है आँख तो आँख के ऊपर कोई उसका प्रभाव पड़ता है जैसे पीले कलर की लाइट और सफ़ेद कलर की लाइट सफ़ेद कलर की लाइट में आप देखोगे आँख पे जो उसका स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो अचानक सफ़ेद कलर की लाइट में साथ पीले कलर की लाइट में गए तो आपको लगता है यार बड़ा कूल है है और आप उसी को सुख मान लेते हो एक्चुअली वो इफेक्ट कहाँ पर क्रिएट हो रहा है ऑन योर आइज तो व्हाइट कलर की लाइट जो है वो आइस के ऊपर एक प्रकार का प्रभाव डालती है येलो कलर की लाइट एक प्रकार का डालती है ब्लू कलर की लाइट एक प्रकार का डालती है इन सब में अलग अलग कलर का अलग अलग प्रभाव रहता है उन प्रभावों को एक किक कोई हमने सुख मान लिया ठीक तो कुछ खाया अच्छा हमने कुछ हमने खाया तो उस खाने को में स्वाद आया स्वाद को हमने सुख मान लिया ठीक तो इस प्रकार से इन भ्रमित सुख हम इस जगह पर ढूंढते रहते हैं भगवान जैसे वो भी एक सुख का कारण मिला किसी को नहीं ढूंढी रहें है ना उसी का ध्यान करो स्मरण करते रहो कल्पना में खोए रहो बड़ा सुख लगता है अभी ठीक सुविधा संग्रह हमने इतना इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करें और इकट्ठा करें और इकट्ठा करें, करें है ना उसमें भी लोगों को सुख लगता है ठीक रुचि युद्ध बढ़िया युद्ध हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान बड़ा मजा आएगा उसमें सुख लगता है ठीक मनोरंजन टूरिज्म इट सेक्टर बहुत सारा लिस्ट हो सकता है ये बताएं भ्रमित आदमी का सुख है अभी अगर ये सुख चाहिए तो ऐसा सुख चाहिए क्या इसको तय कर लीजिए हा या ना ऐसा सुख चाहिए इसमें किसी को कोई सुख मिला हाँ या ना हाँ या ना ना अगर किसी को लगता है कि सत्र के बाद भी उसको लगता है कि ऐसे ही उसको सुख चाहिए तो उसको आगे शिविर में बैठने की जरूरत नहीं है तो आप जानते हो जाओ अपना काम करते हाँ जी कौन बोल रहा था मैं इधर से सरला हाँ। भैया जी ये भ्रम में तो बैठे तो <coughs> रहो रहस्य में गोते खाते रहो तो बड़ा अच्छा लगता है अभी कोई रहस्य की बात करे बहुत मजा आने लगे है।, है ना तो ये हम ये नहीं करेंगे कि ईश्वर है या नहीं है अभी लोग रहस्यमय ईश्वर कौन से ईश्वर को खोज रहे हैं जानते नहीं हैं पहचानते नहीं हैं मिले नहीं हैं देखा नहीं है अनुभव नहीं किया है समझा नहीं है रहस्य की बातें एक दिन मालूम है एक वापस एक अवतारी पुरुष पैदा होगा और ये धरती पर स्वर्ग हो जाएगा ठीक और ये सत्युग आने का समय आ गया है और अब ये कलयुग खत्म होने वाला है और काल है ना अब काल ये सबका नाश करेगा और फिर से प्रलय हो जाएगा और फिर से धरती में स्वर्ग वगैरह अच्छी आत्माएं बची रहेंगी बुरी आत्माएं सब बोतल में बंद हो जाएंगी ठीक और उनको झाड़ पे लटका दिया जाएगा और इस तरह की जितनी रहस्यमय बातें हैं तिलस्मी बातें उसमें हमको बड़ा सुख लगता है वो यार क्या बात करिए और यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो आप जिम्मेदार हो आपको दूसरा कोई सुख नहीं कर सकता उन्हें का मज़ा नहीं आ रहा इसमें इसमें मजा नहीं भैया हम तो कुछ और सोच के मज़ा नहीं आ रहा है इसमें है ना ठीक है बात तो ब्रेक के बाद आइए लौट के सोचते सोचते जाइए इधर उधर की बातें मत करिए आपको यही अगर सुख चाहिए तो वहीं से निकल जाना आना मत लौट के